गुरु गौरंग गंधर्व गिरधारी जी राधा श्याम सुंदर जी घोघ की महती कृपा से बामन तीर्थ हो जहाँ शिल भक्ति वेदांत बामन गोशी महाराज जी बहुत दिन तक इधर भजन किए इसी भजन स्थली में राधा शैन सुंदर जी गौर के सनिधि में कार्तिक व्रत की पवित्र अवसर पर श्रीमद्भागवत जी महापुराण का रसासधन करने का हम लोगों को सुजग मिला ये गुरु वैष्णव का महती कृपा है किपा तो इसी को ही कहा जाता है कथा बहुत पहली होनी थी होनहार का खेल है ठाकुर जी का ऐसा ही इच्छा है कभी भी कोई परिस्थिति आए उसमें कोई भी समस्या आए उसमें किसी का कोई दोष दर्शन करना ठीक नहीं है उचित नहीं कोई समस्या आए ठाकुर जी का शरण में जाना ही एकमात्र रास्ता है द ओनली वे किसी समस्या आए जिंदगी में एकमात्र तो ठाकुर जी का स्वरण में जाना ही सबसे बड़ा समाधान है इससे बढ़कर समाधान वो ही नहीं सकता जो भी है मैं सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूं क्योंकि ये आप लोगों का मेहरबानी है कि हम जैसा नालायक को आपने बुलाए हैं हम पर कृपा करने के लिए मैं तो यही समझता हूं कथा का आस्वादन करने के लिए जो महल होनी चाहिए जो परिस्थिति जो वातावरण उसमें कथा का आस्वादन हो सकता है विषयों का त्याग तो विषोई आदमी कर नहीं सकता विषयों का त्याग करके भगवत कथा सुने ये तो सबसे बड़ा चीज़ है लेकिन विषय का आनंद जो है मेटेरियल एंजॉयमेंट, ये जो मेटेरियल एंजॉयमेंट है आनंद है इसी को ही आम आदमी सबसे बड़ा समझ के बैठे हुए हैं यही सबसे बड़ा चीज़ है खाओ पियो जियो कमाओ मोछ करो इसी को ही समाज का आदमी सबसे बड़ा मन के बैठे हुए हैं अब इसको चेंज करना इसको बदल देना यही काम है संतों लोगों का संतों लोगों का काम यही है जो समाज का जो चिंता है उल्टा रास्ता पर चल रहा है सारे उसको चेंज कर घुमाकर कर ठाकुर जी का ओर मोड़ देना यही काम है संतों का दूसरा कोई काम नहीं कथा तो बहुत बार होते रहता है लेकिन हर कथा में एक किस्म का स्पेशलिटी जरूर रहता है मैंने जिंदगी में कभी ये नॉर्थ बंगाल में आया ही नहीं जिंदगी में आया ही नहीं अब पिछले एक साल में पिछले कार्तिक महीना से कार्तिक महीना तीन बैठक हो चुका थ्री सिटिंग तीन बैठक लेकिन हर बैठक में हर कथा में एक स्पेशलिटी रहता है नया नया कथा सुनने को मिलता है आनंद क्योंकि भगवती कथा अनंत सागर है ये सागर में डुबकी लगाने से समाज का आदमी पार हो जाएगा तैर जाएगा इस विषय में आज कथा शुरू होने का पहले काल शुरुआत है वो भी बड़ा सौभाग्य की बात है काल कालशिला भक्ति प्रज्ञान केशव गुस्व महाराज मेरा अभिन्न गुरुपात पद्मों इनके तिरोभा थी काल है और आज जो है कि एक कथा शुरुआत का मंगलाचारण का सुजोग मिला कल काल कालीन सभा में शिला महाराज जी का पुत्र चरित्र महाराज जी का सिद्धांतों महाराज जी का आदर्श महाराज जी का अवदान इस विषय में सुबह का समय जो है सुबह इस विषय में चर्चा होनी चाहिए बाकी तो बस भागवत कथा शुरू हो तो इसमें दूसरा कोई चीज़ आएगा नहीं सुबह में चरण चर्चा करने से ठीक रहेगा हर कथा में जब भी भागवत कथा हो ऐसा नहीं कि पहले भगवत कथा सुन चुका और सुनने का दर ऐसा नहीं हर कथा में नया नया चीज़ सुनने को मिलता है नया नया दिग्दर्शन होता है भगवती कथा अनंत सागर पहले वाला कथा में अगर कुछ चर्चा हुआ इस बार में जो चर्चा होने जा रहा है इसमें कोई विशेष रहेगा और सब आप लोगों का मेहती के पास है कथा का रस भी आस्वादन हो ये इसीलिए सुबह और शाम होते रहे विषय का आदमी जितना भी आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता मैं तो सूर्य कुंड में वृंदावन में रहने रहते समय ठाकुर जी का सामने अकेला पागल का माफी ठाकुर जी है और कुछ नहीं कोई नहीं है जंगल है हम अकेला और ठाकुर जी का सुनाते रहे, बाद में एक ब्रह्मचारी को सुनाते रहे, बाद में तो हजारों हजारों आदमी को ठाकुर जी का कि पास आदेश हुआ वैष्णव लोगों का इसलिए बस यही बंदे गुरु पद द्वंदम भक्त बिंद समितम श्रीचैतन प्रभु वंदसहोदित बंदे श्रीनंदनंद नं बंदेराधिका चरणोदय गोपीजन सामूगण बिंद वन मनो वाचा कल्पतरुवश्य कृपा सिंधु पति पाव्य वैष्णवभ्यो नमो नमः करोति नम मूकघयतरी यहाँ वंदे परमा बृंदावय तुष वैपिया वैकेशवश्भक्तिपदी देवी सत्भ नमो नमः नारायण नमस्कृत नरम चमन देवी सरस्वती संकीर्तने कृष्ण कथोपदेश गौरी पद्र शुरक्त गुरभक्ति भक्ति, भक्ति प्रमदा जगो धैय सदा पिभवग्नमू तीथास्प भीरचन तम शरण्य हम पनुतपालीपूत वंदे महापुरुष ते चरुणी तैक्ता दुस्तज सुपी तरज्यम धर्मीर्जुचसा जरण्य मेघ दईत वधाद वंदे महापुरस्वर कमी गुस्वश सागर पूर्णानुराग्र सगर कदा साराधिकाई का श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नेता से गाधर शिवासादी गौरवभक्तु श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नेतांदत गदाधर शिव शि गौरभक्तबिंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम, राम, राम, राम अजानुंबित भुजो कनका बद संतनेकरो कमलायताक्ष विषाबरो द्विजरोपालेगत प्रियकरु करो करुणुतारो हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरी हरी हरे राम हरे राम राम राम हरे हरी नमा गंगे तपाद सुरा सुर्बि मुक्ति च मुक्ति चद भावा सदा नंगातरंग रमणीय जटा कलाप गौरी नारायणो नारायण प्रियमदापहार पुरपति भजबी वरान सेपती भजबीष्यनाथ बागीष लक्ष्मीर लक्ष्मीजस च बक्ष जसास्ती हृदय संबी नहम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम हरे ता भक्तिपरिभात जो आससे सुतिक्षित न तसा जज जियाया तोयती तत्द वपूपणयसेनू ग्रहाय भक्तिगपभात हीत सरोज आससेक्षित जजद धिया तोयति तत्दपूपनयसेदनयसेनु ग्रहाय सिसिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर पहपा जी ने बताए जी जगतवासी परम सत्य वस्तु से बहुत दूर चले गए शिल भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गुरस्वामी चाक जी ने कहते हैं जगतवासी परम सत्य वस्तु से बहुत बहुत दूर चले गए दफा हो गए वे लोग इतना दूर चले गए कि ये लोगों का सामने कुछ परम सत्य विषय का चर्चा करने जाओ तो लोग भयभीत हो जाता है इतना भयभीत हो जाता है कि महाराज ये सब चर्चा क्यों दरकार है जगतवासी सोचता है कि हरि कथा का, का मतलब कुछ एंजॉयमेंट इट इज समर्ट ऑफ एंजॉयमेंट दे थिंक वो लोग सोचते हैं कि हरिकथा का, का मतलब कुछ हमारा एन्जॉयमेंट हो जाए मजा हो जाए कुछ मस्ती हो जाए इसीलिए वो लोग हरी कथा सुनने को आता है हरी कथा और हरी अभिन्न है जो ही हरि कथा वो ही हरी है स्वयं वास्तव सत्व वस्तु का कीर्तन बहुत जरूरी है वास्तव सत्व का कीर्तन ना होने का कारण आज समाज की ये अव्यवस्था फैली हुई है चारों ओर जो अव्यवस्था फैली हुई है इसका पीछे यही कारण है वास्तव सत्व का कीर्तन बंद हो गया ऑलमोस्ट हंड्रेड परसेंट बंद नहीं हुआ क्योंकि दुनिया में संत संत समाज रहेगा जब तक संत समाज रहेगा बस तब साधु जैसे भक्ति भक्तिविदंत बामनगुसी महाराज जैसा महापुरुष ऐसा महापुरुष जब जब तक रहें धरती तब तब हरी कथा तो चलते रहे और ठाकुर जी इसी लिए जड़ जगत में अपना परसोदों को साधु संतों को भेजते हैं जगत में जाओ हमारा कथा कीर्तन के द्वारा सारे बद्ध जीवों को उद्वार करके लाओ सिलोभ भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जो कहते हैं भक्ति बिनोद धारा को भक्ति बिनोद धारा को भक्ति बीनोद धारा को अपना स्रोत पंथा के अंदर संजीवित रखनी है भक्ति बीनोद धारा को हमारा ये जो वानी का जो मंदा किनि प्रवाह चलती हुई आ रही है परंपरा के अनुसार शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर बहुपात कहते हैं ये भक्ति विनोद धारा को हमारा ये कथा का अंदर बानी संपत्ति जो है हमारा बानी वैभव यही है भक्ति विनोद धारा भक्ति विनोद बानी वैभव इसी के अंदर ये सौ तो पंथा का अंदर संजीवित रखनी है और अगर भक्ति विनोद धारा में किसी का विश्वास हो गया भक्ति विनोद धारा का जो वानी वैभव है इसका चर्चा करते करते पूरा विश्वास हो गया कि महाराज ठाकुर जी का पास जाने का यही सबसे अनोखा रास्ता है तब भक्ति विनोद धारा छोड़कर अभक्ति विनोद धारा अर्थात भक्ति विनोद धारा को छोड़कर मोड़कर दूसरी तरफ जाने का कोई पवित्री कोई इच्छा पैदा नहीं हो सकती हो ही नहीं सकता परम भेशव गु महाज कहते थे प्राय चर्चा करते थे अनंत पारम किल शब्द शास्त्र ये शब्द शास्त्र है सिलो केशविह महाराज कहते थे ये है शब्द ब्रह्म शब्द शास्त्र अनंत अनंत पारम किल शब्द शास्त्र अनंत अपार है ये शब्द ब्रह्मो इसका पार मिलना बहुत मुश्किल है ये जगत का बंधन छुड़ाकर कर ठाकुर जी का पास जाने का और दूसरा कोई रास्ता है नहीं जब भी कर्मार्पण है कर्मयोग ज्ञान योग ध्यान जोग और राजगोह जोग, जोग, राज जोग भक्ति योग सब है इन सभी रास्ता में इन सभी रास्ता में भक्ति योग सबसे पूछे भक्ति योग का ऊपर और कुछ नहीं भक्ति योग सबसे ऊपर क्योंकि बाकी रास्ता में बहुत मुसीबत बहुत सारे मुसीबतें बहुत सारे मुसीबतें आ सकती ज्ञान योग में नेति नेति कर कर विचार चलते भक्ति योग सबसे ऊंचा ज्ञान योग में ध्यान योग में कर्मार्पण जो है कर्मयोग सब में समस्या भक्ति योग में प्रतिष्ठित हो जाए तो इससे बढ़कर कोई सुंदर रास्ता है सबसे जो श्लोक देखे हम शुरुआत किए हैं उसमें त्वं भक्ति योग परिभावित हित सरोज आससे श्रुतेक्षित पतन अन्नात पुषम जज विभावयति धियात उगाय विभावती यही सबसे बड़ा चीज है भक्ति योग भक्ति योग इसी भक्ति योग में जो भक्त जिस विचार पर जिस अवस्था लेकर ठाकुर जी को भजन करे क्योंकि राधा शैम का जो रसमय विचार है आशासन सुंदर जी का भजन में ये सबसे ऊंचा है और श्री गौरंग महाप्रभु का अनुगत्य में श्री चैतन्य महाप्रभु का विचार है ये सब पहले भी आप लोग सुन चुके हैं बहुत बार गौरी स्कूल ऑफ फिलोसोफी गौरी दर्शन में बड़ा ऊंचा विचार है पूरा गौड़ीय दर्शन में कहाँ से कहाँ जाना है इस विचार को प्रस्तुत किए हैं बड़ा सुंदर ढंग से और अंतिम में बताया गया कि श्री चैतन्य महापहुर मतम इदम तत्राधरणा पड़ा आराध्य भगवान धाम आराधभगवाजस्तनेम वृंदवन रामचिदपसनाज वधु वर्गे नाकर्पिता श्रीमद्भागवत प्रमाणमल प्रेम श्रीचैतन महा। महाप्रभुर्मत तत्दरना ये जो गौड़ दर्शन में अवस्थित जो जितना सारे संत महात्मा हैं गृह ग्रिय, गृहस्थी हैं जितना सारे भक्तों तो भक्त ही होते हैं इसमें तुलसीदास जी सुंदर बताएं, जे मिथिला प्रदेश का मिथिला तुलसीदास जी बताएं, मिथिला का जितना सारे नरनारी है जितना सारे सब संत तुलसीदास जी ने बताए मिथिला का जितना सारे नरनारी है सारे सारे संत हैं अरे महाराज मिथिला का जितना नरनारी है, सब संत है तुलसीदास जी बोले हाँ बोला आप बोलोगे महाराज उसमें तो गृहस्थी भी है बहुत सारे तो तुलसीदास जी कैसे ऐसा बता दिया तुलसीदास जी कैसे ऐसा बताए तो ठीक नहीं आप बोलोगे जब मिथिला का जितना सारे नरनारी है जितना सारे सब संत है क्यों भला मिथिला का नरनारी जितना सारे हरिकथा में तन्मय है हरिकथा में मशगूल तन्मय है और जितना सारे संत समाज है सारी यही विचार हरिकथा में जो तन्मय था प्राप्त यही संतों का लक्षण है संतों का लक्षण कोई बाहरी बेस के द्वारा नहीं हो सकता संतों का तो विचार है भाव में संतों का विचार होता है भाव में किसका कैसा तरह तरह के भाव एक एक संतों का तरह तरह की भाव होता है ये भाव लेके अपना इष्ट देव को भजन करते रहते और भजन करते करते अंतिम में ठाकुर जी का वही स्वरूप को प्राप्त होता भजन करते करते अंतिम में उसी स्वरूप का ही प्राप्त होता है जैसे आपको मालूम है नवदीप धाम परिक्रमा खंड में है वहाँ कोलोद्द्दीप पोती बराहुजी का भजन करते करते वो ब्राह्मण जो है वो एकदम पागल हो गया आप बराहोजी श्याम बराहू का सामने पैदा हो गया कीपा करने के लिए बराह तो ब्राह्मण के सामने अपना स्वरूप को प्रोकट कर दिया महाराज एकदे तुलसीदास जी वृंदावन में जहा उद्धव संवाद हुई थी गैन गुदरी वो स्थान का नाम है गैन यही ज्ञानगुदरी जहाँ उद्धव संवाद यहाँ अभी चर्चा होगा उद्धव संवाद ये उसी का सामने श्री तुलसीदास जी का भजन कुठीर है तुलसीदास तुलसीदास जी का भजन कुठीर अयोध्या में तुलसीदास जी का भजन कुठीर वृंदावन में तुलसीदास जी का भजन कुठीर और भी जगह है बहुत कई जगह तुलसीदास जी भजन करते करते एकदम रस में डूब डूब गया भजन करते करते ऐसा अवस्था हुआ तो तुलसी जी का सामने स्वयं सुंदर जी अपना स्वरूप को प्रकट कर दिया स्वयं सुंदर जी अपना स्वरूप को प्रकट कर दिया और तुलसीदास जी का सामने जब प्रकट हुआ तुलसीदास जी देखते ही एकदम पागल हो गया आनंद से लेकिन एक विनती किया ठाकुर जी आप तो कृपा करके अपना स्वरूप को हमारा सामने प्रकट कर दिए हो लेकिन एक प्रार्थना है आपका चरण में मतलब कौन सी प्रार्थना बोला हमारा जो इष्ट देव है उसी स्वरूप का दर्शन दे उसी स्वरूप में दर्शन दे तो मेरा क्योंकि मेरा इष्ट देव राम जी है जबी, जबी हम जानते एक ही है एक ही है जो सैम सुंदर है वही श्री राम जी है फिर भी आप अगर कीपा करके अपना राम स्वरूप का हमारा सामने कीपा करके प्रकट करे तो बड़ा कीपा होगी तो तुलसी तो उसी का सामने रामस्वरूप प्रकट हो राम जी का स्वरूप जो जिस भावना लेके भजन करे उसका सिद्धि में सिद्धि में वही मिलता जो भाव लेकर तुम भजन करते रहोगे अंतिम में उसी भाव का ही सिद्धि होता है अब महाराज भाप का कोई अभाव हो जाए तो मुश्किल है बाहरी दृष्टि में वृंदावन में जाओ तो देखोगे कितना सारे संत है उसमें परमहंसैन जो साधु है बहुत सारे छुपा के एकदम भजन करते हैं और हमारा गोरिया मठ का जो संत है वो तो ऐसा है प्रभुपा जी का अनुगत्य में सब कोई का सामने अपना आचरण अपना आदर्श अपना भजन करते हुए दिखाते हुए पूरा पूरा समाज को मार्गदर्शन कराते हैं प्रपाद जी का ये विचार सबसे बड़ा भजन करते करते दूसरों को भजन का मार्ग दिखाए अपना जो भजन है अपना जो सिद्धांत तो है अपना जो आदर्श है इसके द्वारा दूसरे का दूसरे को प्रभावित करे वो भी ठाकुर जी का भजन करने के लिए तैयार हो जाए जा श्रुता तत्परो भवेत भागवत में बोला हुआ है जो वो सुनकर संत महात्मा का जो आचरण है संत महात्मा का श्री मुखारविंद से जो बाणी है सुनते सुनते सुनते सुनते बस उसी रास्ता में चलने का भजन करने का इच्छा पैदा हो जाता सतह संत एवं अस्वचिंदंती मनोव्यासंगम उगती भी अतः तो क्या होता है भय अत दुस्संगम मुस्रज सत्सु सज्जेत बुद्धिमान संत एव अश्व छिंदी मनोव्यासंगम उत्ति भी संत एव अश्व छिंद मनोव्यासंगम उत्ति भी संत महात्मा का काम क्या है बोले संत एव अश्व छिंदी मनोव्यासंगम उक्ति प्रवचनादि भी उक्ति भी मतलब प्रवचना आदि भी अपना प्रवचन के द्वारा वानियों के द्वारा दूसरे का जो हृदय में जो बंधन है बंधन को एकदम काट के बैकुंठ गमनाये प्रति वैकुंठ जगत में जाने के लिए उसको मोड़ दे देना व्यवस्था कर देना यही काम है और अपराखित जगत का जो वाणी है वाणी का साथ भगवत विग्रह अभिन्न है इसका बारे में थोड़ा चर्चा हम करेंगे जरूर क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी स्पीच है ये प्रारंभिक प्राक कथन है भगवान का साथ भगवान का कथा अभिन्न है शब्द ब्रह्मो और सद्व सामान्य इसका बारे में थोड़ा चर्चा उठाएंगे आज ही तो जो चर्चा चल रहा था उसमें त्वक्ति योग परिभावितो हित सरोज आस से श्रुतेक्षित पथनो नाथ पुंसन जद जदियात सदनों विभावती स्वांग तो भक्ति जोग परिभावित हित सरोज आशा से इसका बाद एक ध्यान देना इस बात पर सुतेक्षित पतन अनुनाथ पुंशम सुतेक्षित पथन अनुनाथ पुंसम ये जो अपरागिक जगत का वाणी जो है ये पहले श्रोवण उसके बाद दर्शन होगा इस जड़ जगत का विचार है कहीं भी जाए आंखों आंखों फाड़ फाड़ कर दर्शन करे यहाँ विग्रह है ये विग्रोह ठीक नहीं है वहां का विग्रोह बहुत सुंदर है और यहाँ का विन्द्रह किस कि, किस चीज का है और दारू का है क्या है ये सब विचार है ऐसा विचार है जगत का आदमी पहले किसी भी जगह जाए तो किसी भी जगह जाए किसी जगह जाए तो उसका नियम है पहले अपना जो बद्ध इंद्रियां है जैसे सदे हाथ कान नाक मुंह मुंह है श्रवण इंद्रिय हैं दर्शन इंद्रिय हैं ये सबको बाजी लगाकर वो देखने में लग जाता है विचार करने में लग जाता है आंखों का द्वारा दर्शन कानों के द्वारा श्रवण त्चा के द्वारा स्पर्शन ये इतना सारी इंद्रिया है इनको इनको सेवा में लगाकर कर दर्शन करने का इच्छा दर्शन करते हैं श्रोवण करते हैं इसके द्वारा जड़ जगत का जो व्यक्ति है इनका दर्शन ऐसा जड़ दर्शन बोलता है मुण्यूं? पहले आंखों के द्वारा दर्शन करो कानों के द्वारा सुनो हाँ? और अपरागित जगत में उल्ट अपरागित जगत में पहले कानों के द्वारा श्रवण करो और कानों के द्वारा ही आपका दर्शन होगा कानों के द्वारा दर्शन होगा मतलब हां कानों के द्वारा ही दर दर्शन होता है कानों के द्वारा अपरागित जगत का वानी जो शब्द ब्रह्म उसको सुनते रहना आज सुनते सुनते सुनते सुनते आपको ऐसा लगेगा कि वो भजन का जो वस्तु है जिसका बारे में चर्चा चल रहा है सारे आपका हृदय में स्वयं सतह प्रकटित हो जाए आपको विश्वास नहीं हुआ हमको एकदम पक्का मालूम है आपको विश्वास नहीं हुआ ये हो ही नहीं सकता जड़ जगत में ऐसा उदाहरण है जिसके द्वारा आपका दिल में विश्वास होनी चाहिए कैसे जैसे सांप है सांप देखो सांप स्नैक ये जो सांप है सांप साप का कान देखें, कौन देखे साप का कान देखे है कौन देखे साप का कान नहीं है और नहीं तो साप साप का जो श्रवण क्रिया कैसे चलते साप का कान देखे हो कभी किसी ने देखे नहीं तो साप का जो कान है आप देखे नहीं कान है ही नहीं तो देखोगे कैसे तो ये जो श्रवण का क्रिया सांप सांप का जो श्रवण किया है कैसे होते रहते हैं हाउ इज दट पॉसिबल कैसे होते रहते हैं बरस सांप का जो श्रवण का क्रिया वो आंखों के द्वारा होता है आंखों के द्वारा हा सांपों का जो आंख है आंखों का अंदर जितना साउंड वाइब्रेशन है वो आखे उसका आंखों का व्यवस्था ऐसा ठाकुर जी बना दिया तो आंखों में स्पर्श होने का साथ साथ वाइब्रेशन उसका साथ पता चलता है सामने कौन है क्या है आंखों के द्वारा ही उसका श्रवण क्रिया दर्शन क्रिया दोनों होता है तो क्यों ना आप, आप, आप क्यों नहीं मानोगे कि अपरागिक जगत का जो विषय है वो श्रवण के द्वारा ही आपका दर्शन होगा यही नियम है दूसरा कोई नियम नहीं सिलोपोपा जी बताते हैं बद्दजीव जितना सारे अपना पावर है मानी पावर है अर्थनैतिक क्षमता शारीरिक क्षमता मैन पावर मनी पावर बुद्धि का ताकत सारे इकट्ठा करके बाजी लगा दिया फिर भी अपराखित जगत का बारे में जारा सा भी आपका पास कोई इन्फॉर्मेशन मिलने वाला नहीं है You cannot get even a single information about it. इसका बारे में कोई खबर नहीं मिलेगा सारे जितना सारे आपका financial power है जितना सारे बुद्धि का ताकत है जितना सारे manpower पावर मानी पे सब जनबल सारे इकट्ठा करके बाजी लगा दो लेकिन अपराधी जगत का बारे में ज्यादा सा भी आपको कोई जानकारी नहीं मिलने वाला इसलिए बताया पहले ये श्लोक दे के शुरुआत किए त्वांग भक्ति योग परिभावित हिस् सरो पहले सुतेक्षित ये शब्दों को ये शब्दों को ऊपर ध्यान देना सुतेक्षित पथन अनुनाथ पहुंचा श्रुतो सुत, कर्म श्रोवण किया पहले उसका बाद दर्शन किया बाद में श्रुतेक्षित पथन अनुनाथ नोनु मतलब निश्चित निश्चित रूपे जान जान लो बैले श्रोवण करो सुतक्षित पथन अन्नाथ पुंसम और गुरुजी का पास जो भावना आपको मिले उसी का मुताबिक मंत्र मतलब क्या है जो मंत्र मिला है मंत्र देवता और मंत्रो अभिन्न है यही पता नहीं है समाज का आदमी जो है बहुत सारे विचार कर सकता है लेकिन ये सब विषय में कोई उसका प्रवेश नहीं जो मंत्र गुरुजी से लिया वह वही तो ठाकुर जी है जो मंत्र लिए है ना वो मंत्र जो है वही ठाकुर जी है लेकिन मंत्र रूप में आपका पास मिला आपको मंत्र मिला लेकिन जो मंत्र मिला अंतिम में भजन करते करते सिद्ध अवस्था में यह मंत्र जो है मंत्र अपना स्वरूप को ओपन कर देगा खोल देगा देख हम यही है सब दिखा लेकर भजन कर रहे हैं किसी को पता नहीं सब लेके भजन कर रहे हैं क्या, क्या भजन है कैसा भजन है ये तो सोचनी चाहिए न भजन कर रहे जो मंत्र है वो मंत्र देवता है और भजन करते करते इसका महसूस इसका फीलिंग्स ना हो जाए तो उसका भजन नहीं हुआ उसका भजन नहीं हुआ भजन का सिद्धि इसी को बोलता है जो मंत्र दिया है भजन करते करते तो उसी का सिद्धि हो जाए वो सामने जो मंत्र जो जब करे जब का साथ साथ जिस मंत्र जब हो रहा है जैसे काम गायत्री जब कर रहे हो काम गायत्री कामदेव सामने आ कामदेव का मूर्ति सामने प्रकुट हो जाए काम गायत्री काम सारे ऐसा नहीं है और जिन ब्रह्म मिला तो उस ब्रह्म में सबसे ऊंचा विचार ही था तो ये ओपनली नहीं बोलना है बोलनी नहीं चाहिए ब्रह्म करते करते इसमें सूर्य मंडल जो है सूर्य मंडल जो है वो सूर्य मंडल का अंदर ये इष्ट देव का दर्शन मंडल जो है सावित्री मंत्र जो है जो गायत्री करते करते सूर्य मंडल का अंदर अपना इष्ट देव का दर्शन करें करे मंडल का अंदर सूर्य नारायण भगवान का चिंता करो और सबसे ऊंचा विचार है कि श्री चैतन्य महाप हो सुवर्णवर्ण हेमांग चंदन चर्चित है वो चेतन महाप्रभु का जो रूप है गौरांग है गौरांग मूर्ति सूर्यमंडल का अंदर इसी मूर्ति का ध्यान हो जाए तो सबसे अच्छा है गायत्री मूर्ति ऐसा विचार है भागवत जी महापुराण में स्पष्ट बता दिया अतः कृष्ण ना सवन मुखे गाज्यन्द्रियु शवन्मुखे अदौ स्वयम स्फूर्ति अद यहाँ बताया गया अतः कृष्णनाज्यन्द्रियवन्मुखे युहायां आदौ स्वयम स्फूर्ति अद भी जड़ों इंद्रियों के द्वारा अनुभव नहीं किया जाता अतः कृष्णा नामादि नौ नाम आदि मतलब नाम रूप लीला परिकर वैशिष्ट जितना सारे भगवान का साथ जुड़ा भगवान का नाम भगवान का धाम भगवान का परिकर वैशिष्ट भगवान का भगवान का पूरा लीला जितना सारे ये सारे इकट्ठा भगवत स्वरूप है भगवत स्वरूप का मतलब यह नहीं कि भगवत स्वरूप हमारे सामने ठाकुर जी और गुरु वैष्णव को काट के फेंक दो अलग कर दो ऐसा नहीं भगवत स्वरूप का टोटल दर्शन भगवत स्वरूप का कंप्लीट दर्शन भगवत स्वरूप का कंप्लीट दर्शन कब होता है जब पूर्ण गुरु वैष्णव का कीपा होता है गुरु वैष्णव का पूर्ण कृपा के द्वारा ही एकमात्र गुरु वैष्णव का पूर्ण कृपा के द्वारा ही ये संभव है जब भगवत स्वरूप मतलब भगवत स्वरूप का अंदर भगवान का नाम भगवान का धाम भगवान का परिकर वैशिष्ट जितना सारे भक्त लोग हैं सारे फुल ट्रूफ्स टोटल ये सारे मिलाकर एक औद्वैग यंत्र टोटल यूनिक यह औद्यय ज्ञान तत्व एक सारे मिलाकर जड़ो इंद्रिय के द्वारा किसी भी हालत से भगवान का नाम रूप गुण लीला परिकर वैशिष्टो ये अनुभव करना संभव नहीं इसलिए जड़जगत का आर्मी जड़ जगत का जितना सारे समाज का आदमी इसमें हार जाता है भगवान के बारे में बिल्कुल भी अनुभव में पहुंचना संभव नहीं इस समाज का आदमी इनमें तरह तरह का भावना है कोई बोलता है ठाकुर जी है ही नहीं तो क्या चिंतन करें और कोई बोलता है कि ठाकुर जी है तो है नहीं है तो नहीं है उसमें मेरा क्या आता जाता है तो है ठीक है और नहीं है तो नहीं है और भक्त समाज बोलता है ना ठाकुर जी जरूर है तो तीन किस्म का विचार मोटा मोटामोटी और तो बहुत विचार है मोटा मोटामोटी ये विचार है समाज का एक सेग्रीगेशन एक एक समाज का एक पोर्शन बोलता है जो ठाकुर जी है ही नहीं तो क्या चिंतन करके बेकार खमाखा टाइम खराब करे तो ठाकुर जी है ही नहीं और एक पोर्सन है जो बोलते ठाकुर जी है तो है नहीं है तो नहीं है है तो है नहीं है तो नहीं है इसमें मेरा क्या आता जाता है ठीक है चलो और एक समाज का एक पोर्सन बोलता है ना ठाकुर जी जरूर है तो तीनों विचार है तीनों में एक एक करके एक विचार को विचार करके देखे विचार को उन लोगों का जो विचार है इसमें क्या विशेष है व्हाट इज द स्पेशलिटी क्या है इसमें भले एक तो बोलता है ठाकुर जी है नहीं ठाकुर जी है नहीं ठाकुर जी है ही नहीं हाँ ठीक है चलो ठाकुर जी बोल के कुछ या ही नहीं ऐसे ही चलता है इस बारे में भगवान गीता में बहुत सारे चीज बहुत सारे कथा प्रवचन दिए और उपनिषद में भागवत में बहुत सारे जगह बहुत सारे हजारों लाखों करोड़ों प्रमाण हैं कि ठाकुर जी है वो तो है ही और एक पोर्सन वो ठाकुर जी अगर है तो है नहीं है तो नहीं है वो लोग का कोई आता जाता नहीं क्योंकि वो सोचता है कि ठाकुर जी है तो हम अपना पुरुषाकार अपना जो पुरुषाकार अपना जो पावर है इसका ऊपर भरोसा रखता है ये जो जो ये जो है ये जो ये लोग जो है वो अपना पुरुषाकार अर्थात अपना पावर के ऊपर भरोसा रखने वाला जा रहा है अपना ऊपर भरोसा रखने वाला वो बोले ठाकुर जी है तो है नहीं है पहला विचार ये है कि ठाकुर जी अगर नहीं है ठाकुर जी अगर नहीं है तो ठाकुर जी है और नहीं है दोनों शब्द है परम पूजो है महाराज सुंदर बताए भा ठाकुर जी अगर नहीं होता तो ठाकुर जी है कि नहीं इस विषय पर तर्क उठाने का कोई बात ही नहीं पैदा होता ठाकुर जी बोल के कुछ है ही नहीं तो ठाकुर जी नहीं है ये बात आता नहीं ये आने का कोई चांस नहीं कि जो वस्तु है नहीं जिस वस्तु का अत्यंतिक अभाव वेदांतो में बोलता है इस जिस वस्तु का अत्यंतिक अभाव उस वस्तु के बारे में चर्चा करने कोई विश्वास को नहीं कोई है कि नहीं है ये दोनों शब्द दो आएगा नहीं जैसे एक उदाहरण दे दे किसी का मुकान पर जाकर हम चिल्लाए राम बाबू तो ऊपर से आवाज आया कि राम बाबू नहीं है वो वाराणसी गए हुए वो एक महीना बाद आएंगे तो इसका मतलब तो ये नहीं कि राम बाबू बोल के कोई है ही नहीं इसका माने यही रखता है कि राम बाबू वहां रहता है लेकिन अभी रामबाबू उधर नहीं है कई जगह गए हुए हैं। राम बाबू कांत्रिक का अभाव नहीं है उधर राम बाबू है लेकिन अभी नहीं है वाराणसी गए हुए वेदांतों में बोलता है ठाकुर जी अगर बिल्कुल नहीं है तो है कि नहीं ये दोनों का जो, जो है, का है, जो तर्क है ये तर्क उठने का कोई चांस ही नहीं होता ठाकुर जी नहीं है ये जो प्रवचन है कोई बोलता है निराकार बात ठाकुर जी है नहीं इसी का अंदर छुपा हुआ है कि ठाकुर जी है वो जो बोलता है ठाकुर जी नहीं है ये ठाकुर जी नहीं है ये जो बात है इसी का अंदर छुपा हुआ है कि ठाकुर जी है इसी का शब्द प्रमाण करता है कि ठाकुर जी है क्योंकि ठाकुर जी नहीं होता तो ठाकुर जी है कि नहीं ये दोनों शब्दों में लड़ाई होने का कोई चांस नहीं है ये विचार है वेदांतों का विचार है और अपरागिक जगत का शब्द ब्रह्म के बारे में हम चर्चा कर रहा था अपरागित जगत का जो शब्द ब्रह्म है इसका जो स्वरूप है इसका बारे में थोड़ा हम दो एक उदाहरण दे दे अपरागिक जगत का जो शब्द ब्रह्म है इसका जो स्वरूप है ये कैसे विश्वास करें कैसे हम माने कि अपरागिक जगत का जो शब्द ब्रह्म है शब्द ब्रह्मो का स्वरूप है इस बारे में काल भी चर्चा करेंगे अपरागिक जगत का जो शब्द ब्रह्म है इसका जो स्वरूप है ये कैसे विश्वास करे कि शब्दों तो देखा नहीं जाता शब्द तो देखा जाता है आप तो कभी सुना नहीं हर आदमी बोलेगे मारा शब्द तो देखा जाता है तो सुना नहीं अभी तो दो, दो आप अब तो पंद्रह मिनट पहले हम चर्चा करें क्या चर्चा किया जो गुरुजी जो मंत्र दिए हैं वो मंत्रो जब करते करते वो मंत्र देवता जो है उसका दर्शन हो जाता अभी बोला आधा घंटा भी नहीं हुआ जो मंत्र दिया उसका चर्चा करते करते मंत्र दे वो तो सामने आ जाते हैं। आप बहुत दिन पहले का एक छोटा सा घटना है ये घटना को हम उठाएं तो पूरा क्लियर हो जाएगा इस बात का इसमें जो जितना सारा लपड़ा है सारे खत्म एक उदाहरण एक मिसाल एक एग्जांपल हम दे दें। चैतन नमठ का नाम आप सुने होंगे चैतन नमठ आदि हमारा पूरा जितना सारे गौड़िया मठ है और उसका आदि मठ है आकर मठ चैतन्य मठ ये आकर मठ चैतन्य मठ वक्ति सिद्धांत सरस्वती गुस्सा मीठा को के द्वारा प्रतिष्ठित और ये आकर मठ में बहुत सारे हमारा महाजन लोग जो हमारा गुरुवर को है सब धीरे धीरे आए सब परिकर है पहुपात जी का और हाथ बटाए गौरंगों का सेवा अनंत सेवा भगवान का इस सेवा में वो लोग भी सहयोग किए एक दिन का बात है ये छोटे छोटे हमारा गुरु जो जो, जो, जो छोटे छोटे भोपाल जी का शिष्य है छोटे छोटे किसी का पंद्रह साल बीस साल छोटे छोटे ज्यादा उम्र नहीं सोलह साल चौदह साल ऐसा छोटे छोटे सब एक पैर के नीचे पैर का नीचे, नीचे बैठ के इष्टकोष्टी चल रहा है उस जमाने में ये नियम था आप तो खाओ पियो सो जाओ मठ में नियम है वो खाओ पियो सो जाओ लेकिन पहला ऐसा नहीं था पहले का नियम था हर बगल इष्ट गोष्ठी चलते रहे गोष्ठी भजन का दैट इज द बेनिफिट ओनली बेनिफिट जो इसमें क्या होता है जितना सारे भक्त लोग हैं वो सब आपस में सेवा का अवसर पर जब सेवा नहीं है बाहरी दृष्टि में और सेवा नहीं है हो ही नहीं सकता ये सिद्ध महात्मा का जिंदगी में सेवा नहीं है ये हो ही नहीं सकता का बात है ऐसा पल भी नहीं है ऐसा पल भर भी समय नहीं है जिस समय में वो बोल सकता है कि हमारा सेवा नहीं है हर समय सेवा है चाहे मानस सेवा चाहे बाहरी फिजिकल सेवा वो चलते रहते हैं सेवा नहीं हो ही नहीं सकता तो जो भी है जो सेवा का जो अवसर है बाहरी दृष्टि में उस समय पे भी भक्त लोग बैठ कर आपस में हरि कथा चर्चा करें इसको इष्टुगोष्ठी बोलाए इष्टुगोष्ठी आज ऑलमोस्ट बंद हो गया इष्ट गोष्ठी जो है आज के जमाने में तो देखा ही नहीं जाता इष्ट गोष्ठी बड़ा वाइटल चीज है इष्टुगोष्ठी ोष्ठी तो के द्वारा एक दूसरे का अंदर में जो अविश्वास है वो सिद्धांत ज्ञान तो नहीं है दूसरे चर्चा करते करते आ जाते तो एक दफे एक पैर का पैर का नीचे बैठकर चर्चा चल रहा था और छोटे छोटे भक्त लोग आपस में चर्चा कर रहे अच्छा हम लोग सुने की हरिनाम और हरी अभिन्न है तो प्रभुपात जी तो हरिनाम दिए हैं और आप लोगों को मंत्र भी दिए हैं कि क्या ठाकुर जी को आप देखे हैं आपस में चर्चा हो आप देखें बोले नहीं आप देखे बोले नहीं देखे वो बोले आप देखे वो नहीं देखे तो तो कैसे विश्वास कर आपस में चर्चा चल रहा था हमारा देखे नहीं, नहीं। सबका मंत्र दिखा हो गया और छोटे छोटे हैं सब बोला हमारा हरि नाम हुआ और शास्त्रों में ये विचार सुने कि ये जो ठाकुर जी है वो मंत्र जो एक ही है हरिनाम दिया है कि ठाकुर जी को दे दिया हरिनाम मतलब जुगल सरकार हरिणाम मतलब जुगल सरकार हरे कृष्ण मतलब राधा गोविंद जी तो ये जुगल सरकार का ये हाँ जो विचार है ये तो महामंत्र में है तो ठाकुर जी तो हमको दे दिया कि मंत्र मंत्र रूप में दे दिया तो आपको दर्शन हुआ बोला नहीं हुआ आपस में चर्चा चल रहा है और थोड़ा थोड़ा अविश्वास आने लगे तो, तो फिर मंत्र दिया है वो बार बार बोलता है कि मंत्र मतलब ठाकुर जी और सीनियर जो इतना सारे भक्त लोगों को बोलता है आप तो ठाकुर जी मिल, मिल गया मंत्र रूप में अब तो कैसे विश्वास करें दर्शन नहीं होता तो उसी टाइम पे एक बड़ा भी बड़ा उच्चो कुटी का संत है प्रभाजी का आश्रित जनों में इतना सारे प्रभाव है इतना सारी ताकत है परम की के सी महाराज परम श्रीधर को सीमा एक एक जैसे स्टार है एक एक स्टार एक एक का एक एक प्रोपाप एक एक के माध्यम एक एक शिष्य के माध्यम एक एक बड़ा बड़ा विषय को स्थापन किया उस टाइम जब चल चल रहा एक उच्च कटी का संत है वो भक्ति मयुक भागवत गोस्वाई महाराज भक्ति मयुक भागवत गोस्वाई महाराज से गुजर रहा था बड़ा भयंकर भजनदार जाते, जाते पूछे कि आप लोगों में क्या चर्चा हो रहा है नहीं नहीं नहीं कुछ नहीं है शर्म के मारे बोलते नहीं कुछ नहीं ऐसे आपस में आप बोलो तो सही क्या चर्चा हो रहा था बोला गंभीर चर्चा हो रहा था अब हमारा सामने आप छुपा रहे हो उनसी चर्चा चल, वो तो चर्चा चल रहा था बोले महाराज हमारा ये अविश्वास फैल गया थोड़ा कि ठाकुर जी है वो मंत्रो दे दिया है मंत्र दे दिया है प्रभुपात जी तो आपस में यही चर्चा चल रहा था अगर मंत्र दिया है तो ठाकुर जी का दर्शन क्यों नहीं हो रहा है तो मंत्र दिया तो ठाकुर जी दर्शन होना चाहिए बार बार आप लोगों से तो सुनते हैं ये ठाकुर जी को दे दिया है से किश्नों से तो मार किश्नों द्वित बार वे रूप में दे दिया अब हम लोग प्रभा जी का चरण में आए तो मन तो दे दिया तो अब हम दर्शन नहीं हो रहा है तो महाराज हंस गए बोले बड़ा सुंदर मसला बोले हा सुनो दर्शन नहीं हुआ तो अब किस नहीं हुआ बोले एक उदाहरण हम दे दे ध्यान से सुनना ये उदाहरण को बोले एक बच्चा है चार पांच साल का छोटे वो बच्चा का मैया जन्म का समय पैदा होने का समय गुजर गई अब पिताजी जो है वो भी असुस्थ का लीला असुस्थ अवस्था में थे अब बाद में पांच साल का जो उम्र पूरा भी नहीं पूरा भी नहीं अब पिताजी गुजर गए और बच्चा का पालन पोषण कौन करे रिश्तेदार थोड़ा है और रिश्तेदार तो रिश्तेदारी होता है अब जो जिसको रिलेशन जो संबंध है ये संबंधी सागे संबंधी जो होता है वो जब सुजग मिले ना सारे उसको खत्म कर दो मतलब जितना सारे जायदाद है पैसा है हरफ कर दो यही काम है शंकोराचार्य जी बहुत सुंदर बता है दोस्त कौन है आप लोग दोस्ती का बुद्धि लेकर आप लोग दोस्ती का बुद्धि लेकर इधर उधर भटक रहे हो लेकिन दोस्त किसको बोला जाता है इसका विचार शंकराचार्य जी बताया राजदारे शाने च दुर्भिक्खे शत्रु संकटे इत्यादि विचार बताया आतुरे वैसो ने चतिष्ठती स्व बांधव वही बांधव है जो इसी समय में राजदार में शत्रु संकट में शमशान में जो हमारा पिताजी गुजर गया माताजी जी गुजर गए चलते ये तो होते ही रहते हैं किसी का पिता गुजर गया किसी का माताजी जी गुजर किसी का बहन गुजर गया ये होते रहते हैं अब इस सब समय में, सब समय समय में, कोई अगर साथ में रहे तो यही दोस्त है तो महाराज जी बताएं, देखो जब पांच साल का उम्र ये बच्चा का उसका पिताजी माताजी तो बहले ही चलेगी और पिताजी भी गुजर गए ए योर अटेंशन प्लीज कथा चल रहा है भाग। उसमें क्या हुआ ध्यान ही नहीं है ठाकुर जी का कथा चल रहा है युद्ध तो उसमें कोई ध्यान ही नहीं है तो उसमें क्या हुआ बोले कैसे हम समझे बोले महाराज वो जो बच्चा है उसका पिताजी माताजी गुजर गए और जो इस टाइम पे बड़ा बिरा बहुत सारे जायदाद बहुत सारे जायदाद संपत्ति हैं, है विषय सारे बहुत सारे संपत्ति इतना जायदाद है लिक्विड मनी वो तो यही है बहुत सारे जायदाद सब छोड़ के चले गए अब पाँच साल का जो बच्चा है उस पक्षी पाँच साल का बच्चा का नाम पर नोमिनी कर दिया कि हमारा पाँच साल का यू लगा ये सारे जायदाद का माली है मालिक है वो अब पाँच साल का बच्चा जो है वो पाँच साल का बच्चा को बोला तुम्हारा पिताजी जा इतना सारे जायदाद है तुम्हारा लम पे लिख दिया है बच्चा तो हंसेगा वही जायदाद क्या होता है रुपया पैसा क्या होता है उसको थोड़ा कैडबेरी दे दो थोड़ा टॉपी दे दो बोले ये ठीक है वो इतना सारे जायदाद संपत्ति वो क्या चीज है वो समझेगा ही नहीं उसका सामने विल का फाइल लेके उसको ये क्या है ये क्या दे रहा है वो समझेगा वो समझेगा नहीं समझेगा नहीं समझेगा तो ये पांच साल का जो बच्चा जैसा है कि वो ये पिताजी सारे ज्यादा उसी का नाम पे कर दिया लेकिन ये फर्क नहीं पड़ता कि उसका नाम पे कर दिया कि नहीं कर दिया वो फर्क नहीं पड़ा तो बच्चा है लेकिन वो बच्चा जब होश में उतारेगा 18 साल की उम्र में जब उसका सीनियर सिटीजनशिप हो जाए उस टाइम पे क्या होगा वो जो विल जो है वेल का प्रॉफिट जो है वो उसको प्राप्ति होगा विल का प्रॉफिट जो है प्रॉफिट जो है वो प्राप्त होगा वो लेके उसको फाइल दिया जाएगा अब अब संभालो तो इतना दिन वो जो पांच साल का उम्र पांच साल के लेकर सीनियर सिटीजनशिप कब होता है अठारह साल ना अठारह साल तक तो पांच साल से अठारह साल तो इसका गिनती करो इन दिनों में वो जो संपत्ति वो जो देखभाल संपत्ति का जो निगरानी वो देखना है हिसाब किताब रखना है किसने किया है भले इसका बारे में बहुत सारे कंपनी है बहुत सारे कंपनी जैसे टेलबोट कंपनी है टेलबोट कंपनी किसी लावा किसी बच्चा है कोई उसका कोई आता ही नहीं संपत्ति विचार तो ये सब संपत्ति देखने के लिए एक टेलबोट कंपनी जैसा है कंपनी रहता है बोलो क्या उस उस कंपनी का काम यह है, है कि पूरे जो वो प्रॉपर्टी का प्रॉफिट एंड लॉस जितना सारे होते रहते हिसाब किताब करके जो इंस्ट्रक्शन है वकील का जो अपना लिख के दिया है जो जो आदमी संपत्ति लिख के दिया है उसका क्या विचार था उसी मुताबिक वो करते रहेगा और जब 18 साल में उतरेगा वो जो सीनियर तब उसको संपत्ति उसका हाथ में दिया जाए तो बच्चा का जैसे रियलाइजेशन नहीं है लेकिन फिर भी संपत्ति तो उसी का ही है संपत्ति तो बच्चा का ही है बच्चा का नाम पे लिख दिया तो बच्चा का ही है लेकिन उसका कोई होश ही नहीं है तो महाराज जी बोला आप, लो, आप लोगों का ये अवस्था है प्रभुपाद बड़ा संपत्ति आपका हाथ में दे दिया मंत्र रूप में बट यू कैन नॉट रियलाइज इट जस्ट नाउ अभी आपका अनुभव में आएगा नहीं आपके अनुभव में कब आएगा भजन करते रहो करते करते जो सीनियर अवस्था आ जाएगा ये सारे इंद्रियों का जारे मेटेरियल इंद्रियों का विचार समाप्त तो होके व पूरा इंद्रियों का ये वित्तीय है वो उसका जो विचार है समाप्त तो होके अपराकृत विचार आ जाएगा उसी समय में आप अनुभव में आपको आएगा कि देखो जो प्रोपाजी ने जो मंत्र दिया है वो मंत्रो और मंत्र देवता एक ही है अलग नहीं है परम पुज केशव को श्री महाराज जी इस बारे में बहुत सारे प्रमाण दिए हैं इसका बारे में तो दो चार उदाहरण हम दे दें। शब्दों का कोई रूप है आप लोगों का सामने अगर क्वेश्चन करें कि शब्दों का रूप है सारे आदमी हमारा हम पर टूट पड़ेंगे बोले हमारा शब्दों का क्या रूप है आप जो कथा बोल रहे हो उसका रूप कहा है लेकिन शास्त्रों का विचार हम अभी एक घंटा से चर्चा एक डेढ़ घंटा हो गया चर्चा कर रहा है कि शब्दों का रूप है चाहे आपको अभी नजर में नहीं आ रहा लेकिन शब्दों का स्वरूप है शब्दों का स्वरूप है शब्दों का प्रभाव है प्रमाण क्या है बोले देखो जब संखनी होता है संख धनी हो ना साइंटिस्ट लोग वैज्ञानिक लोग ने विचार करके देखा है ये जो संख धनी है इसके द्वारा ये साउंड वाइब्रेशन उत्थित होता है इसमें क्या हुआ है वो हमारा एनवायर में जितना सारे जर्म हैं बहुत सारे सारे जर्म है विनाश हो जाता है संखद ध्वनि के द्वारा हमारा नजर में नहीं आ रहा है बहुत सारे जर्म हैं ये एनवायर में और जहां तक संखद धनी जाए तब तक वो प्रोपागेटेड होते रहे तो वहां जितना सारे जर्म है डेंजर सब जाम विनाश हो जाता शब्द ब्रह्म का ऐसा प्रभाव हमने गोमाता का किताब में इसका प्रमाण भी दिए हैं जे आपका सामने शब्दों का स्वरूप का बोध नहीं हो रहा क्योंकि आप अज्ञान में आप अज्ञान में डूबे हुए हो लेकिन जिसका शब्द ब्रह्मों का ज्ञान हुआ है जिसका ऊपर बड़ा किपा तो उसका तो कथा का साथ साथ स्वरूप का दर्शन हो जाए दारिकाधीश भगवान द्वारिकाधीश भगवान जो है दारिका में भगवान द्वारिकाधीश एक आश्चर्य जो लीला किए द्वारका में रहते हुए भगवान क्या उसका जो छोटा छोटा जो पोता पोती सब है हाँ इसारे क्या हुआ खेलते खेलते शाम्बो आदि शंबो शंबो है ना और सब उस सब बच्चा है छोटा छोटा सब खेलते खेलते खेलते खेलते दारका का जो उद्यान है दारका जो नगरी है नगरी का बाहर थोड़ा उद्यान है उद्यान में पहुंच गए और वहां पहुँच के देखा रे इतना सारे संत समाज संत बहुत सारे साधु समाज आए नारद वैशिष्ट धूम्म पराशर सारे बहुत सारे संत आए और बच्चा लोग खेलते खेलते ऐसा बुद्धि खराब कर दिया ठाकुर जी का लीला है वो तो साधारण कोई नहीं ठाकुर जी का परिकर वैशिष्ट्य अभी हम देर घंटा पहले बताएं कि ठाकुर जी का परिकर वैसे ठाकुर जी के साथ अभिन्न है अलग नहीं लेकिन विचार ये है कि वहां ये बच्चा लोग वहां पहुंचे और क्या जाने ठाकुर जी का क्या जोगमाया का क्या लीला है खेलते खेलते बुद्धि खराब हो गया और शाम्बू को क्या किया पेट में कपड़ा लगाकर और साधु का सामने जगाकर बोला अच्छा बाबा ये बताओ कि इसका लड़का होगा कि लड़की होगा ऐसा बोला मजा किया और संत, संत समाज तो संत समाज ही है वो तो साधारण कोई नहीं है और दर्शन के द्वारा देखे मजा कर रहा है अरे मजा कर रहा है अभी चका मजा बोल के क्या हुआ जब भी बोला इसका हो लड़का होगा कि लड़का होगा कि लड़की होगा जा मुसल होगा इसका इसका पेट में मुसल होगा जा जब मुसल होगा बोला महाराज हैरान की बात है तुरंत देखा इधर हाथ देके मुसल आ गया लोहे का मुसल, तुरंत वो बोला जा मुसल पैदा होगा अरे बोलने का साथ साथ पेट में हाथ देखे मुसल आ गया विश्वास नहीं होता आज का जो आदमी है समाज का इतना पाप में डूबे हुए हैं ये लोगों का विश्वास होना बहुत मुश्किल है हम लोग अपना आंखों में देखा है एक ब्राह्मण दूसरे दुस, आदमी को अभिशाप दे जा तेरा कुष्ठ हो जाएगा सामने देखा दो दिन का अंदर उस हो गया क्यों चौत न चौथा में तो देखो है ना बापिशात दे दिया तेरा कुष्ठ हो जाएगा बस बोलने का दिन तो बीमार हो गया बस तो हमारा कहना है कि जो ये जो बात बोला बानी, तेरा कुष्ठ हो जाएगा एक कुष्ठ हो जाएगा ये देट इज द साउंड ये जो शब्द है कुष्ठ ये एक चीज है इज इट सेम ये तो सिर्फ मुख से बोला कुष्ट हो जाएगा आ जो बीमार है कुट हो जाएगा दोनों एक चीज है हैं? एक चीज तो नहीं है लेकिन साबित कर दिया एक चीज है एक चीज है।, है ना क्योंकि वो जो उसका भजन का बल है ब्राह्मण उसका इतना पावर है वो मुख से बोल दे तेरा कुष्ट हो जाएगा कुष्ट हो गया तो बचन का साथ साथ बचन के साथ साथ शब्दों का ये जो बचन के साथ साथ शब्दों का जो प्रमाण है डायरेक्ट एविडेंस वहां देखो दारिका में और जो बोला मुसल पैदा होगा बोलने का साथ पेटना आदि जी मुसल आ गया अब क्या करें दौड़ते दौड़ते गया द्वारकाधीश का पास जाके वहां भरे सभा में ऐसा बताया ऐसा ऐसा, ऐसा हुआ हम लोग मजा करते करते उधर गया था खेलकूद और वहां जाके ऐसा हो गया उग्र राजा है तो सभा में जगह राजन ऐसा हो गया हम क्या करें तो आपस में चर्चा किया और ऐसा काम करो भले अभिशाप सांप जो हुआ था वो कैसा सब हुआ था कुलम कुलनाशक मुसल पैदा होगा सिर्फ मुसल नहीं तेरा तेरा जो पेड़ में इसका पेड़ में कुलनाशक कुलनाशक पैदा होगा मुसल पैदा होगा कुल नाशक अरे महाराज क्या बात पूरा खनान को नाश कर अब जब बोला तो वो लोग आपस में चर्चा किया बड़ा भयंकर सा भले ऐसा करो ये मुसल को है मुसलगो ले चलो समुन्दर का किनारे और पत्थर को भी ले चलो घिसते चलो घिसते चलो और घिसते घिसते घिसते चंदन का माफिक जब सब जब तक घिसते घिसते उसका ट्रेस एकदम मरमिट ना जाए तब तक घिसते चलो अब ठीक है घिसते चलो और घिसते घिसते परेशान हो है. अंतिम में छोटा सा इतना सा बचा था वो क्या हुआ अब तो पूरा पानी पानी कर दिया घिसते घिसते पत्थर का सा घिसते घिसते पानी पानी कर दिया और इतना है वो क्या खानदान को ये नष्ट करे ये फेंक दे छोटा सा जो लोहे वो जो टुकड़ा है घिसते घिसते उसको फेंक दिया और फेंकने का साथ साथ क्या हुआ मगरमास था वो निकल दिया बस हो गया और मगरमाच को एक मछुआरे ने उठाकर लेके किया उठा के उसको काट के उसका को उसका जो बिजनेस है बेच दिया वो तो काटा अंदर से ऐसा दिया और एक जो ब्याद है वो देखा ये महाराज आपका तो कोई काम का नहीं है आ, हमको दे दो हम अपना काम में लगा ले जा वो सामने था मौजूद बोले महाराज ये टुकड़ा जो है वो हमको दे दो हमारा काम में आएगा हम तीर बनाएंगे उसको है तिर बनाएंगे उसका जो फला है वो बना के लगा बोले ले जा क्या काम क्या है तू तो ले जा वो लेके उसको चोका बना के सुंदर उसका अपना फोला में लगा दिया और सब मारने के लिए बस हो गया जौड़ा नामा उसका नाम है जोड़ा है इसका प्रसंग आएगा एकदम अंतिम समय में जब ग्यारह कंद स्कंद है वो उसको चर्चा होगा अब उस समय में क्या हुआ जौड़ा जो बैल उसको लेके उठा के लेके गया उसको बनाया तीर का जो फला है उसको बनाया और बाकी जो जो वो जो पानी का साथ घिसते घिसते घिसते घिसते जो एकदम पानी का साथ घिसते घिसते जैसा कर दिया उसको समुन्द्र का पानी में फेंक दिया और समुन्द्र का पानी में बिछार है वो पानी का साथ बहते हुए चला गया समुन्द्र का किसी पार वहां जाके एयर का एयर का ना वो ब्रिक हो गया जैसे जैसा फोनी मंसा जैसा है घृत कुमारी ऐसा ऐसा पत्ता है लेकिन बहुत सार पेज है और मारने से कट जाए और पत्ता होगा पेड़ हो गया चारों समुंदर का उस पार किसी जगह और वो जो फला हुआ था वो ज्वाड़ा नमक बैद भगवान श्री कृष्ण जब अपना लीला को अंतर अंतर्ध्यान करने के चक्कर में तो वो ज्वाड़ा नमक वैद दूर से भगवान का चरण कमल जो है एक पिपल का पैर का नीचे बैठे हुए भगवान अपना पैरों पर पैर ऐसा लगा के बैठा हुआ आनंद से चतुर्भोज मूर्ति धारण कर उसी टाइम में जड़ा नमक बै दूर से देखा री महाराज एक छोटा सा लाल जैसा पंछी है बहुत सुंदर उसको मार दे और दूर से मारा और मारने का बाद तीर जाके भगवान श्री कृष्ण कहा चरण कमल को भेद किया जब भी असंभव है फिर भी संभव है क्योंकि भागवत का विचार है जब युद्ध चल रहा था वो मानव लीला कर रहा है वहां उसमें कृष्ण का त्वचा विविध लिखा हुआ है भगवान का जो फाड़ गया इधर बांध चला प्रितमा विश्व बांध चला बांध के द्वारा भगवान का इधर इधर अंग लगा है अर्जुन को बचाने के चक्कर में है बहुत सारे चीज भगवान का ये लीला है यह मनुष्य लीला कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु भी गंभीरा का अंदर में कृष्ण कृष्ण बलकर ऐसा अवस्था किंतु भक्तों क्या किया वो निकालने का रास्ता बंद कर दिया चैतन्य महाप्रभ का जो निकालने का रास्ता है गंभीरा का अंतर प्रकोष्ठ माध्यम मध्यम प्रकोष्ठ और अंतिम प्रकोष्ठ तीनों दरवाजा है तीनों दरवाजा लॉक कर दिया क्योंकि प्रभु अपराकृत बिराह यंत्रा के द्वारा निकाल के चले जाएंगे कोई समंदर में पड़ेंगे को कहां जाएंगे वो ठिकाना इसलिए बंद कर दिया ठाकुर और ठाकुर जी निकालने का रास्ता नहीं मिल रहा है इसलिए दीवाल का दीवाल ये गंभीरा मंदिर में जो गया है दर्शन करने के लिए वो लोगो मालूम है गंभीरा मंदिर का प्रकोष्ठ अंत बड़ा छोटा से घर है मुश्किल से एक दो, दो एक आदमी रहेगा छोटा सा उसी गंभीर का अंदर भजन करते करते उच्चाटन अवस्था भगवान श्याम सुंदर और चैतन्य मापो अभिन्न है एक ही है फिर भी कृष्ण विरोह में एकदम पागल जैसा और बाहर निकलने का रास्ता कोई नहीं मिला क्योंकि लॉक कर दिया तो उसमें क्या हुआ बाहर निकलने का जगह ढूंढते ढूंढते चैतन्य मापो क्या कर दीवाल में अपना अपना जो गंड है उसको घर्षण किया हा कृष्ण हा कृष्ण का तो धक्का लगा यहाँ धक्का लगा वहां धक्का लगा और सुबह में भक्तों लोग देखा री यहाँ से खून निकाले यहाँ से खून निकाले प्रभु तो क्या किया बोले हम क्या करें तुम लोग बंद कर दिया और ऐसा उचाटन अवस्था हमारा हिधर में पैदा हो गया कि निकल निकल लिए रास्ता ही नहीं मिल रहा तो हम धक्का लगा हमारा इधर निकल रहा है तो धक्का लगा इधर नहीं धक्का लगते लगते इधर हम क्या करें चैतन्य माप होगा ये मनुष्य लीला कर रहे मनुष्य लीला जब करे तो मनुष्य कमाते पता नहीं चलेगा कि भगवान है ऐसा करे भूख भी लगा है प्यास भी लगा है ऐसा है तो वहां जो भगवान श्री कृष्ण जो लीला है हमारा ये बिनती है आप लोग आपका जेब में बहुत पैसा है पैसा लेके मार्केट में जाओ और तमाम दुनिया का किताब लेके आओ और लेके पढ़ना शुरू कर दो सतनाश हो जाएगा हम देखे है खूद मठ में एक जर्मन से एक साहेब आया है वो आके क्या वो उसका जेब में बहुत पैसा है वो हमको बोला महाराज यू कैन गिव मी अ लिस्ट सो देट आई कैन बाई लॉट ऑफ बुक्स हम बोला देखो भाई ऐसे होगा नहीं भक्ति ऐसा नहीं तुम्हारा ज्ञान नहीं हो बोला फिर भी आप बताओ तो हमें इतना लंबा चौड़ा लिस्ट बना दिया जो जा मार्केट में जाके लेके दुनिया भर का किताब लेके महाराज गारी करके और अपना घर का अंदर के लाइब्रेरी बना दिया हाँ लाइब्रेरी बना के कोई सेवा फेवा नहीं है पैशियन लड़का है भाई वो दरवाजा बंद करके बास पढ़ना शुरू कर दिया वो सोचा कि वो संत महात्मा जो प्रमोचन देता वो ऐसा ही है लेक्चर जैसा है हाँ, हाँ। वो क्या किया बंद करके पढ़ाई शुरू कर दिया। आमने उसको सावधान किया तुम एक काम करो तुम गुरु सेवा करो वो सब सेवा करो तभी अब तुमको ज्ञान होगा नहीं तो होगा ना वो सेवा नहीं करे पाने का और प्रसाद मुख्य करे और फल क्या हुआ नतीजा क्या हुआ एक साल भी हुआ नहीं सारे बुक्स को बंडिल करके एक जगह दान कर दिया और अपना देश में चला गया कुछ नहीं हुआ और समाज में ऐसा भी आदमी है बोलो सारे पुराणों का पाठ कर लेगा सारे इधर उधर बहुत सारे किताब पाठ कर हमारा गुरुवर्गो ने हमको बार बार बताया कि तरह तरह का किताब पढ़ोगे तो बुद्धि खराब हो जाएगा यू कैनॉट रिकनसाइन गुरु गुरु मुखो पद्म वाक्यो हृदय तो कोरिया क्यों आर न आशा गुरु वैष्णव का जो प्रवचन है ये प्रवचन और किताब में जो लिखा हुआ है, मिलता जुलता नहीं है तो क्या गुरुवर्गो ने हमको भूल बताया ये विश्वास आ जाएगा गुरु जी ठीक बोला नहीं किताब में यह लिखा हुआ तो गुरु जी यह बोला है। गुरु जी ये क्या बात है तो आपको सत्यानाश हो जाएगा इसीलिए गोस्वामी जी का जो स्वर्ग गोस्वामी का जो अष्टकम लिखा है नाना सा विचार नहीं पनो सदर्म संस्थापक म हित करो त्रिभु बने मान्यो सर करो लिखा बना सरगोसमीप का जो स्टगम उसमें नाना सस्त विचार नईक निपिनो सदर्म संस्थापक हो लोका नाम हित करो त्रिभु बने मान्यो शरण्या करो बना ये लोगों का क्षमता है क्योंकि चैतन्य महापो का डायरेक्ट आदेश है सनातन हे रूप सनातन सनातन को भी आदेश दिया तुम जाओ तमाम शास्त्रों का विचार करके जो उचित है सिद्धांतों का स्थापन करो सिद्धांतों का स्थापन करो जैसे दुनिया का जितना सारे आदमी हैं सबका मंगल हो जाए ऐसा करके शास्त्रों का विचार को स्थापन करना क्योंकि बोखा सब है सब बूखा लोग है वो स्कंद पुराण पाठ करेगा बोला महा यह लिखा हुआ है और ब्रह्मांड पुराण पटकर वहां यह लिखा हुआ ये तो कृष्ण मारा गया तीर मारा कृष्ण मर गया उसको फेंक दिया यह सब विचार आएगा लेकिन शास्त्रों में यह विचार है जे भगवान श्री कृष्ण का सामने रथ आ गया भगवान रथ में बैठ गया धीरे धीरे सब लोकों में जितना सारे लोग है सतो सत्यो लोग जो है बाद में महो जनो तपो सत्यो सारे ये जाते जाते भगवान श्री कृष्ण सब ऋषि मुनि के द्वारा अर्चित होते होते पूज है हाँ, पूजित होते होते अपना धाम को चले गए लेकिन कोई माने नहीं आज ठाकुर जी भी ऐसा करता है जे ऐसा लीला कला रचाते हैं कि जो असुर लोग हैं वो ना माने हमको यही अच्छा है चैतन्य चैतन में तो विचार है ना जा रेगी कोहिते भय से जो ना जाने इसका हिंदी क्या है जिसके लिए बोलने के लिए हमारा इच्छा नहीं हो रहा है वो अगर ना समझ पाए तो बोलने में क्या हर जाए है? कोई हर जाए अद्वैत तो गोसाई जी ने गौरंग महाप्रभु का पास एक तो छोटा सा कविता लिख के भेजा हैं ये छोटा सा कविता वो चार लाइन का हैं चार लाइन का भेजा ना गंभीर में उसका मतलब क्या है किसी को खोपड़ी में नहीं जाना अरे क्या लिखा है? है क्या लिखा है किसी को पता नहीं चला क्या लिखा है गोसा महाप्रभु को पाठ करके सुना है महाप्रभु बोला गोसाई तो गंभीर चित्र का है क्या लिखा है बहुत गंभीर आशा है चार लाइन लिखा था तो किसी को पता नहीं चला जोर से उसको रिसाइट करो बोले क्या लिखा है इसमें पता नहीं चलता तो ये जो है इसमें विचार ये है कि स्कंद पुराण में या तो ब्रह्मांड पुराण में तरह तरह जगह एक एक किस्म का विचार लिखा हुआ है लेकिन ये विचारों को लेकर सिद्धांतों में उपनीत होना टू काम इन टू कंक्लूजन टू टिपिकल सारे शास्त्रों का विचार तुम्हारा सामने पेश किया जा रहा है तुम्हारा हिम्मत नहीं है वो वो सब शास्त्रों का विचार, शास्त्रों का जो विचार है शास्त्रों का विचार गुरु वैष्णव का विचार उसको रिकॉन्साइल करके मिलाजुला का कर यही सिद्धांत है संभव नहीं असंभव नहीं है इसीलिए गोस्वामियों ने जितना सारे सड़क सार गोस्वामी सारे विचारों को प्रस्तुत किया सुंदर छठ संदर्भ में हरिभक्त विलास में इधर उधर रसाम सा जाएगा तमाम दुनिया को शास्त्रों का, का मंथन करके उसमें जो निचोर निकलेगा निचो जो क्रिम और निकाल के बोला देखो तुम्हारा मंद बुद्धि है तुम्हारा बुद्धि ठीक नहीं है तुम विचार करने मत जाओ इसी को तुम पढ़ो इसी को विचार करो गुरु विष्णु का अनु अनुगत्व में रहो और विचार को शुभन करो तुम्हारा सारे फायदा हो जाएगा करके देखो इसलिए कोई भी किताब मार्केट से लाओ और पढ़ो तो उसमें अगर बहुत सारे देखा बहुत सारे देखा कि मार्केट का किताब पढ़ते पढ़ते बुद्धि खराब हो गया वो भजन छोड़ पोड़ के चला गया कमल श्रद्धा है श्रद्धा पका तो हम ये यह जो शब्द ब्रमो का स्वरूप है इसमें दो एक प्रमाण हमने दे दिया क्या क्या प्रमाण दिया देखो जो बोला मुसल मुसल हो जाएगा मुसल का तो अपरागित शब्द है मुसल हो जाएगा तो अरे कुलनाशक मुसल और खानदान कृष्ण का खानदान थोड़ी साधारण खानदान तो नहीं कृष्णों का जो खानदान है जदुवंश जो है वो तो कोई मामूली कोई खानदान नहीं वो कैसे खत्म हो गया बोला महाराज ये तो ल, ये तो लीला है पूरा विचार दिया विश्वनाथ चौको बता रहे हैं ठाकुर जी का इच्छा श्वनाथ चौको बोले ऋषि मुनियों का जवान से भगवान श्री कृष्ण इच्छा करके इस जवान को निकाला अपना खानदान को नाश करने वाला अपना भगवान श्री कृष्ण को लेके आए पूरा जदुवंश उसको नाश करने वाला दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ तो भगवान सोचेगा हमारा खानदान को हमको ही ले जाना पड़ेगा हमारा जो खनदान है जगत में उसको कोई नाश नहीं कर सकता इसीलिए ठाकुर जी एक लीला रचा कर, उसको पूरा जगत से ले जाने के लिए यह सुंदर एक तो नाटक रचा इसमें फायदा हुआ क्या क्या फायदा हुआ एक तो असुर लोग जो है उल्टा रस्सा में जब धोर भगवान गया भगवान को तीर लगा बस हो गया काम खत्म और भक्त लोग जो है उसका सामने भागवत का विचार हैं भगवान धीरे धीरे साकेत को चलाए गए अपना धाम को चले पूरा प्रमाण है भागवत में लिखा हुआ माधविंदुपुरी पाद चैतन्य चैत में है माधोवेंदुपुरीपाद जी दिन भर रोते रोते हा कृष्ण हा प्रणोनाथ चैतन्य महाप्रभु किए तो माधविंदुपुरीपाद जी जो अब माधविंदुपुरी पाद जी रोते रोते एकदम पागल हो गए कहा कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ऐसा कहा कृष्ण प्राणोनाथ मुरली वदन कहाँ जाऊ कहाँ पाऊं ब्रजन लिखा हुआ है कहाँ हम जाए जाके हमारा सैम सुंदर ब्रजन नंदन मिल सके ऐसा तो बहुत मुश्किल है ऐसा करना तो माधवबिंदुपुरी पाद जो हा कृष्ण बोलकर ऐसा रो रहा है तो माधव बिंदुपुरी का हा कृष्ण हा वृंदावन ये शब्दों का साथ साथ वृंदावन स्वयं उपस्थित है इसी बात को गोमाता का किताब में हम शब्द प्रमुख प्रमाण लिखा शब्द सामान्यों में ये जड़ जगत में जितना सारे शब्दों का ए जो हमारा व्याकरण में है सुंदर व्याकरण वेद का ही एक शाखा है व्याण निरुक्ति व्याकरण आदि सब कुछ एक एक जगह का साउंड साउंड जो उच्चारण का स्थान है अ आ, आ, ये जो है यहा कंठ वर्ण किसी किसी शब्द कंठ के द्वारा उच्चारण होता है शब्दों का साउंड जो वायु का संचालन किसी किस शब्द है द्वंतोष्ठो द्वस्व ये द्वंतस्व ये उच्चारण करना और जो तालिवस्व जो है वो उच्चारण अलग है पूरा एक एक जो है उच्चारण अलग अलग जगह से उत्पन्न होता है आप तो सीखा ही नहीं कोई अब उच्चारण का विधान पता नहीं है किसी को पहले जमाना था गुरु गृह में जाकर ब्रह्मचर्य पालन करके ब्राह्मण एकदम शुद्ध ब्राह्मण ब्राह्मण है ब्राह्मण तो के बिना वेद का सुनने का अधिकार ही नहीं होता लेकिन वित्त ब्राह्मण और बहुत सारे बहुत सारे विचार है इसमें हम बताएंगे बताएंगे ब्राह्मण भाव किसका अंदर में है और गुरु गृह में जाके वेद सुनता था पहले का नियम था और उच्चारण करने का विधि है सामवेद ऋग्वेद हाथ हाँ, हाँ को ऐसा करेंगे आंगुल को एक एक एक-एक शब्द -एक बोलेंगे शब्दों का आंगुल और यहाँ का संचालन बोलेंगे और ऐसा करते रहेंगे वो भी नियम है बड़ा भारी नियम वो नियम पर अगर नहीं चले तो बीज वेद का जो उच्चारण है गलती हो जाएगा और सरस्वती जो है गुस्सा हो है सरस्वती बहुत दुखी हो जाता है कोई अगर गान गाए संगीत गाए कोई सुर ताल लाए किसी का पता नहीं है सरगम का कोई पता नहीं है रागिनी राग वो सब एक एक का स्वरूप है अपरागिक जगत में और जो राग रागिनी गाते हैं सबका एक एक स्वरूप है अपरागिक जगत में यहाँ कोई पता नहीं चलता सामान्य शब्दों लगता है तो शब्दों का उच्चारण जो है ये जगत में ये जगत का जो शब्द है सब शब्दों तो बोल देते हैं जड़ जगत का जितना सारे शब्द हैं ये शब्दों का उत्पत्ति स्थल जो है ये ये जगत का अंदर ए मेटेरियल जगत का अंदर ही जड़ जगत का शब्दों का उत्पत्ति और उसका लय उत्पत्ति और लय जो है लय होना ये भी जगत में ही हो रहा है ये जो जड़ जगत का शब्द है उत्पत्ति हो और उसका लय है इसी जगत में हो जाए लेकिन अपरागित जगत का जो शब्द ब्रह्म है वो कैसे आता है भले ये हमारा बड़ा सुंदर विचार है वह अपरागित जगत गोलोक वैकुंठ जो है वृंदावन गोलोकधाम वैकुंठ जगत एक टाम वैकुंठ जगत ये बोलना ही ठीक है क्योंकि वैकुंठ जगत बोलने से सब आ जाए कुंठा जगत और वैकुंठ जगत कुंठा जगत मने हेजिटेशन इस जगत में सम ऑफ हेजिटेशन संध्या है हेजिटेशन रहता है संशय पिता माता का साथ बंधु का साथ लड़का का साथ स्वामी स्त्री एक दूसरे बिल्कुल हृदय से क्लियर नहीं हो सकता कुछ छिपा के बात करेगा कुछ ये इसका हेजिटेशन है संशय है तो ये जगत का जो बात है जो भाव है सारे संशय से परिपूर्ण है संशय फ्री नहीं है फ्री नहीं लेकिन अपरागित जगत का जो शब्द ब्रह्म है अपरागित जगत का शब्द ब्रह्म ऊपर से उतर के एकदम गुरु वैष्णव का जो हृदय है हृदय का अंदर प्रकटित हो जाता है अपरागित जगत का वैकुंठ जगत का जो शब्द ब्रह्म है गुरु वैष्णव का जो हृदय है हृदय का अंडर ये शब्द ब्रह्म प्रकटित हो जाता बाद जवान में उठकर नृत्य करते तब हरि कथा सुनते हो हरि कथा श्रोवण मतलब ये कोई लेक्चर नहीं है ये अपरागिक जगत वैकुंठ जगत का साथ उसका कनेक्शन है अपरागिक जगत का साथ इसका कनेक्शन है और जब वो अपराकित जगत से वो शब्द ब्रह्म उतार के गुरु वैष्णव का जवान पे उत उतारते हैं हृदय और जवान पे निकालते हैं अपराकृत शब्द तो प्राकृत शब्द जो है इसका तो नाशवान है अपराधित जगत का जो शब्द ब्रह्म है ये नाशवान नहीं है यह वैकुंठ जगत का है तो बैकुंठ जगत का जो शब्द ब्रह्म है इसका स्वरूप का दर्शन हो सकता है हो सकता नहीं हो सकता है कैसे होगा कैसे होगा भले एक उदाहरण दे दे वक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रोपाज जी एक दफे एक, एक महीना तक चलने वाला एक सिंपोजियम ओपन किया बाग बाजार गौड़िया मठ जो है गौड़िया मिशन गोड़ी मिशन में बड़ा एक महीना तक हरिकासा चलेगा उसमें बहुत इंप, बहुत सारे इंपोर्टेंट आदमी को इनवाइटेड इन इन्वाइटेशन भेजा निमंत्रित किया गया बहुत सारे इंपॉर्टेंट आदमी समाज क्यों पोपात का विचार था कि तो समाज का अगर इंपॉर्टेंट आदमी ये कथा सुनने के लिए आए तो उसमें पीछे पीछे ऑर्डिनरी आदमी भी आएगा ये हमारा गोड़िया मठ का एक शुद्ध विचार है ये हरि कथा सुनने के लिए समाज का कोई प्रधान आदमी आ जाए तो उसका पीछे ऑर्डिनेस में वो जा रहा है तो जरूर कुछ होगा चलो लेकिन इसका माने ये नहीं कि वो आदमी को बुलाया है उसका विचार हम ग्रहण करें ये नहीं इसका मतलब है वो इंपॉर्टेंट आदमी को बुला के उसको गौड़िया मठ का सिद्धांत तो उसका हृदय में स्थापित कर देना यही विचार है तो भक्ति दी तो भक्ति भक्ति तो माधव के महाराज जी उन समय उन जमाने में उसका नाम ब्रह्मचारी नाम था हाय ब्रह्मचारी हाय ब्रह्मचारी को भोपाल जी ने आदेश किए तुम्हें काम करो सी रमन प्रोफेसर सी रमन लाइट का ऊपर रिसर्च करके नोबेल प्राइज मिला सी रमन प्रोफेसर सी रमन तो प्रोफेसर सी रमन का पास इनविटेशन भेजा कैलकट यूनिवर्सिटी साइंस कॉलेज राजा बाजार में वहां भेजा तो वहाँ महाराज जी गए और जाके नोट लिखा वो ये वहाँ उमक मिशन से एक महापुरुष आए हैं आपका साथ बात करना चाहते तो नोट लिख के स्लिप लिख के अंदर भेजा तो उसका बात ठीक है उसको बुलाओ तो बुलाए तो इतना अहंकारी है इतना अभिमान है तो पेपर का काम कर रहा है वो बोल रहा है एक तो महात्मा आया है उसको देखने से चरण छोड़ने का इच्छा होता है उसको देखना तो दूर की बात लिख रहा है यस गोन किस लिए आया हो बोलो लिख रहा है काम कर रहा है बोलो, बोलो। देखा भी नहीं कौन आया है देखा भी नहीं इतना अभिमान है तो उसको बोला है चलो बोलो किस लिए बोले हमारा गुरुजी जी ये, आपका पास भेजे हैं आपको निमंत्रण करने के कहा बोले गौड़ी मिशन में वहां ठाकुर जी का बारे में एक महीना तक गंभीर चर्चा होने वाला आपको हैं आपको बुलाया है गुरु जी अब अगर जाएं तो सी ने स्ट्रेट बोल दिया व्हाट आई कैन नॉट सी आई कैन नॉट बिलीव क्यों हम देख नहीं सकता हम विश्वास ही नहीं करें क्यों जाए हम क्यों जाएं ऐसा बोल दिया ऐसा बोलने का साथ साथ महाराज जी का हृदय में बड़ा धक्का लगा दी जो हम देखता नहीं वो हम वो उसको क्यों चाहे ऐसा बोल दिया इतना अभिमान है यहां की आइंस्टाइन जो है साइंटिस्ट वो क्या बोला पूरा बोल दिया है ठाकुर जी का क्या चिंता है ठाकुर जी का बारे में डायरेक्ट प्रमाण उसको नहीं मिल लेकिन पूरा उसको विश्वास ठाकुर जी है इन इसका बारे में बहुत सारे प्रमाण है इधर देने का समय नहीं है तो जब ऐसा बोला जब बोला ऐसा कि व्हाट आई कैन नॉट सी दैट आई कैन नॉट बिलीव जब आप देखने से विश्वास नहीं करते तुरंत सिल सिले गुस्से बताया सर कैन यू सी व्हाट इज हैपनिंग बिहाइंड वर्ल्ड ये आप जो दरवाजा का सामने बैठ के ये दीवार का अंदर काम कर रहे है उसका बाहर क्या चल रहा है कैन यू सी तुरंत ऐसा करके मोड़ के देखा कौन बोल रहा है ऐसा अब देखने के साथ साथ तेरी इतना बड़ा महापुरुष आया तो उसका बिनम्र भाव थोड़ा नम्र नम्रभाव हुआ विनम्रभाव तो आने का कोई चांस ही नहीं थोड़ा नम्र हुआ सर आप ये दीवार का पीछे क्या क्या चल रहा है कि आप देख सकते हो तो आप ये दीवार का पीछे क्या क्या चल रहा है यू कैन नॉट सी फॉर दैट यू कैनोट से आई कैनॉट बिलीव दीवार का पीछे जो घटनाएं चल रहा है जो सब सिनारी वह आपका नजर का बाहर है इसका मतलब तो ये नहीं कि वहां कुछ होता ही नहीं आपका दीवार का दीवार का पीछे है आपका आपको नजर में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब तो ये नहीं बहुत सारे चीज है बहुत सारे चीज है आप देख नहीं सकता आप देख सकते हो अब अगर हम बोले ये जो एनवायरमेंट है एनवायरमेंट का अंदर बहुत सारे जार्म है कीटाणु है कीटाणु है ना कीटाणु है बट कैन यू सी कैन यू सो मी ये जो एनवायरमेंट है इसमें बहुत सारे कीटाणु हैं अगर हम ये बोल दिया तो आप दिखा सकते हो बोला महाराज देखने के लिए तो अनुवीक्षण जंतु का जरूरी है कम टू द पॉइंट तो ये ये जो में जितना सारे कीटाणु हैं ये कीटाणुओं को देखने के लिए आपका जरूरी है कि वीक्षण जंतु, माइक्रोस्कोप तो ठाकुर जी का दर्शन के लिए आप ऐसा खा, नेकेट खाली आंखों में देख लोगे कैसे संभव है आप कैसे ऐसा विचार जो प्रस्तुत किए हैं आपका विचार कैसा है यू आर ए साइंटिस्ट आप एक वैज्ञानिक हैं, आपका हर बात विचार पर आधारित होना चाहिए आपका जो बात है आपका जो एक भी बात बोलो सब विचार पर आधारित होना चाहिए बट यू आर स्पीकिंग ऑल रैंडम क्यों ऐसा बात कर रहे हैं भला आप ईश्वर को दे आपका गुरुजी क्या हम हमको ईश्वर दिखा सकता है? कैन यू शो द सुप्रीम नोट इज देर माधव गुस्से यस वी कैन सो यू तो थोड़ा सा धक्का लगा अहंकारी आदमी को धक्का देने के लिए पोहपत वॉज नंबर वन अहंकार बोलते थे जितना सा समाज का अभिमानी आदमी है एजुकेटेड आदमी है ध्वनी आदमी है सबको बुलाओ अब बुलाने का बाद जो बोले गुरुजी का अंदर में दर्शन करने के लिए हम जाएंगे दर्शन तो वहां लिखा हुआ नो एंट्री भोपात का विचार है और अभिमानी आदमी जब आए निमंत्रण के लाओ अब आने का सब घर में ढूकने चाहे तो बोले इधर लिखा हुआ नो एंट्री प्रवेश अधिकार नहीं है पहले ही धक्का लगा उसका फॉल्सिगो में भोपाल जी का विचार है फॉल्सिगो में धक्का लगा तो महाराज वी कैन शो दैट सुप्रीम लॉर्ड इज देयर डू यू लाइक टू सी आप देखना चाहते हो हां हम देखना चाहते हैं। और एक एक हमारा एक क्वेश्चन है आप तो साइंटिस्ट है आपका साथ आपका पास जो है आपका पास हम रिसर्च करना चाहें आपका लाइट का ऊपर जो आप रिसर्च कर रहे हो उसका ऊपर हम भी रिसर्च करना चाहें बो आपको तो कर, आपको करना मुश्किल है क्यों बोला आपको आना पड़ेगा पहले आप ए, कोर्स कंप्लीट करो एमएससी करो इस विषय पर फिजिक्स में उसका बाद ए विषय में स्पेशलिटी करो उसका बाद एग्जामिनेशन होगा पचास आदमी बैठेगा और पचास आदमी में हम पचास आदमी और सौ आदमी को बुलाया जाएगा है उसका बाद उसका लिए एग्जामिनेशन है परीक्षा है परीक्षा में पास होने का बाद रिक्रूट होगा परीक्षा पा, में पास हो जाए उसका बाद हम उसको इंटरव्यू लेंगे उसका बाद हम इंटरव्यू लेंगे और इंटरव्यू में जो पास करे दो आदमी को दो आदमी को हम लेंगे दो आदमी हमारा अनुगत्व में हमारा अनुगत में वो रिसर्च करते रहे उसका बाद रिसर्च करते करते रिसर्च का जो थीसिस है वो सबमिट करें तो साइंटिस्ट समाज उसको सुनेंगे और विचार करके उसको डॉक्टरेट उपाधि दिया जाएगा वो सी बी रमन शिलाभक्त तो माधु कुमार ब्रह्मचारी को यह बताया वो दिस इज द प्रोसीजर यही पद्धति है यही पद्धति है महाराज तो आप आओगे आप एडमिशन आपका लिए खुला नहीं है क्योंकि पहले आप जाओ ये सब करके आओ आने का बाद आपको हम देखेंगे आप हा फिर रिक्रूट करें फिर आप तो माधव गुस्म महाराज जी ने बताया हाय बुमचर्य सेम पद्धति हमारा है आओ हमारा गुरु जी के चरण में जाओगे आप सबमिशन करोगे आपका उसका चरण में आपका शरणागति हो शरणागति होने का बाद गुरु जी का अनुगत्य में अंडर इस गाइडेंस यू गो ऑन डूइंग भजन भजन करते चलो अ भजन करते करते करते करते अगर सही भजन हुआ तो ठाकुर जी दिखाई पड़ेगा तो उसका मुख नीचा हो गया उसका जो ऊंचा है मुख नीचा हो गया ठाकुर जी हर हालत में है दर्शन भी हो सकता इसी जन्म में हो सकता है इसी जन्म दूसरा जन्म के लिए वेट करने का कोई जरूरी है नहीं इसी जन्म में ठाकुर जी प्राप्त होगा लेकिन सारे समाज जो है पैसिव है किसी का एक्टिविटीज जो है उस चीज़ एक्टिविटीज जो है वो भगवान भजन का अनुकूल नहीं सब कर रहे सब दीक्षा लिए हैं हम बताया अभी घंटा दो घंटा से चर्चा चल रहा है अब सारे सुंदर बताया सारे दीख्या ले लिया हरिनाम ले लिया दीख्या ले लिया लेकिन इसमें क्या आता जाता है इट कंसर्न टू मी तुम हरिनाम लिया दिखा लिया इसमें हमारा क्या है तुम भजन किया तुम अगर भजन किया तो ये हरिनाम जो दिखा है ये इसका मतलब है नहीं तो कोई काम का नहीं है। हरिनाम दीक्षा कोई काम का नहीं होगा भजन ऐसा करो अनुगत ऐसा करो कि आपका समय अपराकित आप जगत का जो शब्द ब्रह्मो अपना स्वरूप पकड़ कर आ जाए पहली बताए पहली बताए मंत्रो जो है मंत्रो अपना स्वरूप लेके सामने उपस्थित होगा ये मंत्रो का स्वरूप है मंत्र, मंत्र देवता है मंत्रोदेवता है लेकिन कोई नहीं चाहता भजन करना किसी का इच्छा नहीं भजन करने के लिए जो विचार है वो विचार में कोई प्रतिष्ठित नहीं होना चाहता इट्स टू टिपिकल समाज का आदमी ऐसा विचार बना के रखे हैं कि भाई हरिकथा का मतलब मतलब है एंजॉयमेंट थोड़ा मजा हरिकथा होगा थोड़ा मजा लेके आएंगे कोई कीर्तन होगा कोई मजा होगा थोड़ा सुन के आएंगे अब कोई कोई आदमी तो ऐसा विचार करके रखे हैं कि हम हरिकथा नहीं सुनेंगे तू क्या करोगे नहीं सुनेंगे नहीं सुनेंगे एक सुंदर कहानी है सुंदर प्रैक्टिकल है एकदम ओरिजिनल कहानी भले एक चोरों का खानदान है इस चोरों का एक खानदान है उसका जो बाबा पर बाबा, सारे चोर है उसका खानदान में यही धंधा है चोरी करना और कोई दूसरा धंधा नहीं है वो चोरी करना चोरी से ही अपना बाल बच्चा का पोषण वो सारे चोरी करना और चोरी करने में लगे हुए और उसका बाबा परवाबा सब चोर है जब पर बाबा जब जा रहा है पर बाबा जब जा रहा है सरी छोड़ के सारे बुलाया पोता पोती लड़का सब सा बुलाया ए, सामने आ जाओ सब आ गया जाने कर धीरे-धीरे सा धीरे कर रहे मेरा एक विनती है मेरा आदेश पालन करना बोले क्या बिनती है भाई दादाजी बोल रहा है काम करो देख बेटा हमारा चोरी का धंधा है चोरी का धंधा में क्या करे कभी भी संत महात्मा का पास नहीं जाना उसका वानी नहीं सुनना तो हमारा खानदान का जो पुराना व्यवसाय बिजनेस है सारे खत्म हो जाए बिल्कुल नहीं जाना एक भी संतों का बानी कान में ना आए क्योंकि एक शब्द अगर संतों का बानी कान में आ जाए तो उसका लिए भारी पड़ जाएगा चोरी फोरी धंधा सब छूट जाएगा उसे नहीं करना बिल्कुल और एक साथ रहना आपस में लड़ाई नहीं करना चोरों का भी महाराज एक विचार होता है चोरों का भी ऑनेस्टी रहता है वो कैसा ऑनेस्टी वो चोरा आपस में चोरी करे और बोले चोरी करने आएगा फिफ्टी परसेंट तेरा है फिफ्टी परसेंट मेरा है इसमें गद्दारी नहीं करना बोल नहीं नहीं वो चोरी चोरों में भी चोरों में भी ऐसा अंडरस्टैंडिंग है वो चोरी करके लाए वो, वो पुलिस पकड़ा गया कहा गया बोल मारे बोला नहीं जानता मार के पीट के खत्म कर दे बोलेगा नहीं बोलना नहीं पुलिस अगर पकड़े तो बोलना ये विचार को सामने क्योंकि चोरों का अंदर में भी ऑनेस्टी है ऐसा ऑनेस्टी है एक दिन क्या हुआ वो नाती पोती सब सोना बोले दादाजी बोल के गया साधु का साधु संतों का बात नहीं सुना अब क्या करे एक दिन क्या हुआ एक चोरी करके वो आ रहा है जंगल से और जंगल से आते समय चारों ओर अंधेरा फैल गया और दूर में एक संतों का वानी हो रहा है माइक पर सुंदर हो रहा है दूर से कीर्तन का ध्वनिया हरी का सुनो अभी तो मुश्किल है संतों का वानी अब तो दादाजी बोल के बिल्कुल नहीं सुनना सुनने से हमारा खानदान का बिजनेस खराब हो जाएगा तो बोले तुरंत उसको समझ में आए अरे दादाजी बोल के गया तो क्या किया वो संतों का वानी कीर्तन का धनी हमारा कान में ना आए इसे एक अंगुली को जोर से लगाया ऐसा एक भी शब्द हमारा कान में ना आए और ठीक है ऐसा कैसे चल रहा है जंगल से एक शब्द हमारा कान में आए तो दादाजी का सामने हम वादा किया है दादाजी ऐसा ही करेंगे वो करते करते महाराज क्या हुआ हो ठाकुर जी का ऐसा ही लीला है उसका चेंज होना है वो क्या किया वो जाते जाते क्या किया वो ऐसा कान को पकड़ के चल रहा है और जाते जाते क्या हुआ एक कांटे का झार में पैर लग गया जब कांटे का झार में पैर लग गया जब कांटे का झर में पैर लग गया तो अरे बाप रे बोल के कान खोल दिया आ कान जब खोला उसी टाइम में एक संतों का सुंदर वाणी आ गया और कान तो खोलने का कोई विचार नहीं था लेकिन कांटा में कांटा में पैर दे दिया बाप रे बोल के ये खोल दिया कान और कान जब खोला खून आने लग गया उसी टाइम में संतो का जो वाणी उसका कान में आया उसी में वो साधु बनकर निकल गया कहा दादू जी है कहां संतो महात्मा है ऐसा है अगर अपराखित जगत का शब्द ब्रह्म है ये जो साधु है संत है पक्का साधु है सिला बाम्गु सिंह महाराज का एक शब्द ब्रह्मो सुनकर कितना हजारों आदमी का जिंदगी चेंज हो गया पूछो महाराज जी बड़ा मजे के साथ बोल रहे बोलते थे जेल खाने का अंदर दो पांच चोर रहता है बदमाश रहता है खूनी रहता है। रहता, है रहता है ना ये चोरी किया बदमाशी किया सब एक साथ जल खाने का अंदर अब एक दूसरे में प्रीति हो जाता एक दूसरे में प्रीति हो जाती चोरों का अंदर वो चोर है बदमाश है कुछ बदमाशी किया और वो एक साथ रहते हैं एक साथ रहते रहते एक दूसरे का साथ प्रीति हो जाता अब जब उसका छुट्टी का टाइम आ जाता और बोले था आजकल हमारा छुट्टी है लेकिन मेरा मन नहीं चाहता कि ते तो लोगों को छोड़ के जाए ये चोरों में एक चोर बोल रहा है इन चोरों में एक चोर बोल रहा है देख कितना दिन तेरा साथ रहा पांच छ सात साल हो गया एक साथ रहते रहे कितना दोस्ती है अब काल तो मेरा छुट्टी है और लेकिन दिल नहीं चाहता कि तुम तो छोड़ के जाएंगे माए बोलते थे बोले चोरों में भी आपस में ऐसा हो गया वो बोल रहा है इच्छा नहीं होता कि ते छोड़ के जाए और काल जब उसका छुट्टी का टाइम हुआ लॉक को अनलॉक कर दिया गया उसको निकाला उसके छुटी जा और जाते जाते वो आंसू टपक रहा है और तेरे लोग के जा जाने की इच्छा नहीं हो रहा अब ठीक आ जाएंगे हम दो चार दिन रुक फिर जाके कोई काम करेंगे फिर तेरा साथ आ जाएंगे, रहेंगे एक साथ। बोलते किसी का इच्छा नहीं कि जेल खाने से बाहर जाओ सब जेल खाने में है किसी का इच्छा नहीं भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी प्रभपा जी सुंदर एक कहानी बताया सुंदर बोले एक ग्रोसरी शॉप है मुदी का दुकान है चाल डाल बड़ा बिजनेस है अब उसका जो दो लड़का है दो लड़का निकम्मा है बिल्कुल हिसाब किताब कुछ नहीं आता अरे पढ़ाई लिखाई नहीं किया महाराज कम से कम तो हिसाब तो सीख ले हैं दो सौ रुपये का डाल दिया पांच सौ रुपये का चाल दिया वो बोरा खाता में इतना कम से कम तो लिख के हिसाब जोड़ नहीं तो काम करने वाला जो नौकर चाकर हो तो खा के सब खा जाएगा पैसा कैपिटल तो कम से कम तो हिसाब तो से पढ़ाई के लिए इतना खर्चा किया कुछ नहीं होता तो अंतिम में पागल हो गया बोले इतना बड़ा हो गया है पढ़ाई लिखाई तो कुछ नहीं सीखा कम से कम तो हिसाब तो जोड़ ले कितना दो चार में कितना होता है तो सीखा नहीं तो ये जो व्यापारी है वो क्या किया अलग से एक मास्टर रखा ये मास्टर को बोला मास्टर को बोला आपको जितना तंखा चाहिए हम दे देंगे ये लोगों को किसी भी हालत से चलाकी करके उसको थोड़ा ए, थोड़ा हिसाब सिखाना है आप सकोगे महाराज हम कितना पढ़ाया है तो छोटी मोटी बात है ये कौन सी बड़ा बात है इसको हिसाब सिखाएंगे बोला करके तो दिखा तो हम देंगे बहुत सारा बड़े रकम दे देंगे आपको लेकिन किसी भी हालत से उसको हिसाब सिखाना है कि 200 से 200 200 400 400 400 800 चार सौ चार सौ ये हिसाब सिखाना है बस कम से कम और कुछ नहीं चाहिए कम से कम हिसाब जोड़ दे क्योंकि दुकानदारी नहीं चलेगा हमारा क्या करे बोले हमारा आप निश्चिंत रहो हम सिखा लेकिन रहने के लिए जगह चाहिए वो अपना कमरा का अंदर में छोटा से कमरा दे दिया मास्टर जी को मास्टर जी रहे और दिन भोर वो उसका साथ इधर उधर जाए उठते बैठते थोड़ा लगे हुए हैं कि कैसे उसके हिसाब सिखाए कैसे उसको हिसाब सिखाए अब सीखने वाला नहीं है किसी हालत से सीखेगा नहीं बदमाश है दो लड़का बिच्छू है अब क्या करें मास्टर जी चालाकी करके उसको सिखाए वो तो चलो आज एक काम करें आज नदी का किनारे जाए घूमने आप पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं करेंगे अब हाँ मास्टर अब अब ठीक है हरे बाप हरे बाप हिसाब करते करते माथा खराब हो जाए मास्टर आज ठीक बोला चल नदी का किनारे घूमने जाए नदी का किनारे घूमने गया के लेके आ घूमते घूमते थोड़ा गप किया उसका बात बड़ा लड़का को बोला देखो नदी में कितना है, जो कितनाछुआरे कितना नैया पहले वहाँ एक है उधर नहीं है बड़ा हाँ ये इधर एक है उधर एक है दो दो है और उधर जो दो तीन है ऐसा बोल इतने में छोटा लड़का जो बोले दादा दादा बिल्कुल नहीं बोलना ये तेरे का हिसाब सिखाने के चक्कर में है बिल्कुल नहीं करना ये हिसाब सिखा देगा बदमाश है मास्टर जी ऐसा बुद्धि खराब हो गया हमारा हमारे भी बुद्धि ऐसा है जहां बस्ता भरी हो कीर्तन हो उसके सुनने का धीरे धीरे सुनो ये सुनते सुनते अपराकी जगत में जाओगे ये विचार के सिखा अंदर नहीं भक्ति भक्तिवल्लु में बोलते थे छाती पकड़ पकड़कर किसी का हिम्मत है तो छाती पकड़ कर बोलो सालगाम हम हाथ में दे देंगे बोलो ठाकुर जी चाहिए बोल सकता हिम्मत है हाँ हाथ में सालगाम पकड़ दे पकड़ा देंगे सालगाम को लेके बोलो ठाकुर जी हमको ठाकुर जी चाहिए बोल सकता किसी का हिम्मत नहीं ठाकुर जी चाहिए ये बोल नहीं सकता क्योंकि ठाकुर जी चाहिए नहीं ठाकुर जी चाहिए नहीं ठाकुर जी अगर चाहिए तो इसी जन्म में मिलेगा ठाकुर जी अगर चाहिए तो इसी जन्म में मिलेगा दूसरा जन्म के लिए अपेक्षा करने का कोई जरूरत है नहीं इसी जन्म में ठाकुर जी मिलेगा 100 परसेंट जिस जन्म में तुमको मिला है श्री सिला भक्ति प्रकरण केशव गो महाराज जैसा गुरुजी प्रभुपाद प्रभुपात गुरुवर्ग भक्ति ठाकुर जिस खानदान में शिला बामन गोशी महाराज खानदान में ठाकुर जी नहीं मिले ये कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता लेकिन ठाकुर जी चाहिए तो मिलेगा ठाकुर जी ना चाहिए तो कैसे मिलेगा ठाकुर जी ना चाहिए तो मिलेगा कैसे मिलेगा इकोनॉमिक्स में एक बात है डिमेंड एंड सप्लाई डिमेंड है तो सप्लाई दिया जाए। डिमेंड नहीं हो तो सप्लाई नहीं होगा हो ही नहीं सकता जो भी है ताले अपराखिक जगत का शब्द ब्रह्म के बारे में चर्चा करते करते आज हमारा थोड़ा इतना प्रमाण के द्वारा थोड़ा बहुत विश्वास हुआ कि अपरागित शब्द ब्रह्मो जो है अपराधित शब्द ब्रह्मो क्या स्वरूप है ये विश्वास हुआ जो मंत्र गुरु वैष्णव दिया है जबते जबते भगवान का दर्शन हो सकता श्रीमद भागवत महापुराण जो है इसका बारे में बहुत सीध बहुत चीज चर्चा करना है काल भी चर्चा करेंगे सुबह का सेशन सुबह का अधिवेशन और शाम का अधिवेशन में चर्चा करेंगे और भगवत जी महापुराण का जो महिमा है बहुत छोटी सी विषय चर्चा करें उसका बाद भागवत का मूल विषय चर्चा हो लेकिन जितना भी भागवत का चर्चा हो हर समय लगे कि नया चर्चा नया चर्चा पहले हुआ लेकिन अभी का जो चर्चा हुआ नया नया नतुन किस्म का क्योंकि अनंत रस्व सागर है जड़जगत का जो विषय है जड़जगत का जो विषय है जड़जगत का इसको बोला जाता है इसको भवसागर ए भवसागर में डुबकी लगाओ कि आप मर जाओगे भवसागर में अगर डुबकी लगाओ तो मर जाओगे अगर अपरागित जगत का ये कथा का जो सागर है भागवत कथा सागर इसी में डुबकी लगाओ समय है भागवत कथा का जो अनंत समुन्दर है हरि कथा का इसमें आप डुबकी लगाओ तो इसमें तैर जाओगे भव सागर में डूबोगे तो मर जाओगे ये समुन्दर में डूबोगे तो तैर जाओगे दोनों फर्क है इस सागर में डूबोगे तो मर जाओगे और ये सागर में डूबोगे तर जाओगे संसार सिन्धुतरणी हृदय यदि सा संकीर्तनामृतर से रमते मनुष्य मनुष्ये प्रेमुद विहरणी यदि चित्तवीति चैतन्य चंद चरणे कुतागम चैतन्य चंद चरणे कुतागम अगर ये जगत से पार होना चाहते भवसागर से संसार सिंधुत्तर हृदय यदि साथ यदि तुम्हारा हृदय में भवसागर को पार करने का इच्छा वास्तव इच्छा जो इकोनॉमिक्स बोला जाता है इफेक्टिव डिमांड जो लोग इकोनॉमिक्स पढ़ा है वो जानते हैं इफेक्टिव डिमांड एंड फिक्टिटस डिमांड इफेक्टिव डिमांड क्या और फिक्टिटस डिमांड इफेक्टिव डिमांड कौन है कैसा है भले इफेक्टिव डिमांड है जो क्रेता है जो खरीदना चाहता है उसका अंदर में डिमेंड है उस चीज को खरीदने के लिए आ, साथ साथ ही उसका साथ साथ उसका अंदर साथल पावर है पैसा का ताकत है खरीद सकता है दोनों एक साथ है इच्छा भी है और खरीदने का पैसा भी है तो इसको बोला जाता है इफेक्टिव डिमांड कई गरीब आदमी है उसको उसका अंदर में खरीदने का इच्छा है लेकिन मानी नहीं है पैसा नहीं है तो इफेक्टिव मैन नहीं है समझा मेरा बात तो इफेक्टिव मैन होना चाहिए ये अगर है तो पार हो जाओगे नहीं तो पार होने का कोई चांस नहीं है जो श्लोक देके शुरू किया उसी का उसका ऊपर हम दो दस मिनट चर्चा करके आज का अधिवेशन समाप्त करेंगे पहले किस श्लोक देकर शुरू किया था किस लोक दे के शुरू किया था कुछ को पता है त्वांग भक्ति योग परिभावित हित सरो जो आससेक्षित पतनु नुसान यद धिया तो उर्गाय विभावती सदनु सदनो त्वांग भक्ति योग परिभावित हित सरो जो सुतेक्षित पतनु नद यद दिया तदयसे सदनों गृहायो तो भगवान तो साधु जो साधन कर रहा है साधु जो भजन कर रहा है ये भाव का अनुसार आपका हृदय में प्रकट प्रकटित हो जाए जो साधु जैसे भजन कर रहे हैं भजन का जो भाव है इस भजन का भाव का अनुसार आपका हृदय में ठाकुर जी प्रकट हो जाएगा के खड़ा हो जाएगा लाखों करोड़ों प्रमाण हैं संतो समाज का कैसे ठाकुर जी लीला किए हैं कैसे भक्तों का सामने प्रकटित हो जब भी हम बताएं कि जितना सारे इंद्रियां हैं हमारा साथ जितना सा सेंस ऑर्गन है इसके द्वारा कभी भी ठाकुर जी प्राप्त नहीं हो सकता क्योंकि हमारा इंद्रिया जो है चोक सब जितना सारे है वो है तो हमने पहले ही बताया अतः कृष्ण नावादी न भवेद ग्राज्य में इंद्री सेवन मुखे ही जीव आदो स्वयमेव स्फूर्ति ये जड़ इंद्रिय का इंद्रिय का सामने इंद्रियों का सामने ठाकुर जी का रूप गुण लीला परिकर वैशिष्ठ किसी भी हालत से आपका सामने प्रकाशित नहीं होने वाला लेकिन सेवन मुखे ही जो सेवन मुखे गुरु वैष्णव का अनुगत्य करते करते जब जितना सारे इंद्रियां हैं सारे भगवान का सेवा के लिए व्यस्त हो गया जैसे अम्बरीश महाराज कहवा सौ वही मन कृष्ण पदार बिंदु वैकुंठ गुण वर्णन ये सब है सारे सब चर्चा होगा जितना सारे इंद्रियां हैं अम्बरीश महाराज हाथ पैर नाक कान सब भगवान का सेवा में लगा दे तो जब सारी इंद्रियां भगवान का सेवा करने के लिए व्यस्त हो जाए उसी टाइम में भगवान का सेवा का इच्छा जब पैदा हो जाए तब धीरे धीरे क्या होगा धीरे धीरे ठाकुर जी का रूप गुण लीला परिकर वैशिष्ट सारे सामने आ जाएगा उसका पहले नहीं आएगा इसलिए रूपगो से पात सुन विचार बताएं जो भजन करने के लिए हमारा पास तो कुछ नहीं है हम कैसे भजन करें गुरुजी लिखा जब भी चैतन्य चरिता में तो लिखा हुआ है दीखा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण सही काले कृष्ण तारे करे आत्मसम सम का समय गुरुजी जी का चरण में अगर हंड्रेड परसेंट शरणागति तुम्हारा सिद्ध हो जाए उसी मुहूर्त एट दाइम प्रकटित हो जाएगा किपा हो जाएगा उसी टाइम में लेकिन होता नहीं होता नहीं क्यों विश्वास नहीं ऐसा करते करते जब भजन करें गुरु जी का अनुगत में धीरे धीरे हो जाएगा उपनिषद से दुआ एक उदाहरण दे दे जितना भी बाजार का कथा सुनो अगर प्रतिष्ठित गुरु वैष्णव का मुखारविंद से पिघली हुई कथा का श्रवण आस्वादन ना करो ठाकुर जी मिलने का कोई चांस नहीं उपमनु का कहानी सोना है उपमनु हम गो माता गोकर्ण का गो माता के किताब में लिख दिया उपनिषद में है प्रसंग है ना गोपालन के लिए गया और गो पालन के लिए महाराज गया चार सौ गो था और उसको हजार बना के आएंगे बोल के गया हजार बना के बहुत सारे हजार का मतलब क्या है आज 400 सौ गौ जो बोला है इसका मतलब क्या है कोई विचार नहीं करता जो 400 है ये 400 गौ बोला है चार 400 गौ का मतलब दार्शनिक जो है विचार किया बोले ये जो चार वेद है रिक्शा जो जो अधर्व अथर्व वेदांतों को चार पाद है वेदांतों को है, भी चार पाद है वेद भी चार पाद है ऐसा करके विचार करो चार तो उसमें बोला हुआ है कि एक काम करो ये जो 400 सौ गो लेके चल रहे हो अब जंगल में जाके जब तो हजार ना हो जाए ओम सहस शशिर सहस्व सहस्व जो बोलते हो ना क्या सहस शशीर साहब बोलते हो ना भगवान का भगवान का ब्रह्मा जो स्तुति किया है वो सहस्त्रो का मतलब क्या है उधर जो सहस्त्रो लिखा हुआ है इसका मतलब ये नहीं कि हजार ओम सहस्त्र सहस्त्र पाद जो लिखा हुआ है नॉट दैट इसका मान ये नहीं है भगवान का एक हजार हाथ है एक हजार माथा है नॉट दैट इतना बोका है समाज सहस्त सशा सहस्त्र पाद इसका मतलब है हजार के द्वारा इसमें क्या हुआ अनगिनत अंग, काउंटलेस ये हजार का मतलब ये हजार है ये शब्द हजार का प्रतिपादक नहीं है ये हजार का जो शब्द है हजार का मतलब हजार नहीं है ये हजार शब्द यूज करने का बाद ये बोला गया हजार मीन अनगिनत यू कैन नॉट काउंट आउंटलेस अनगिनत असंख्य कितना सुंदर बीज तो ये जो चार चार सौ गोमाता लेके गए और हजार जब तक ना हो जाए तब तक अर्थात उसका ज्ञान का परिधि जब तक आनंद तक पहुंच ना जाए तब तक आएगा नहीं ऐसे भी बहुत सारे विचार है सुंदर हजारों आदमी भजन के लिए आता है हजारों आदमी आता है ना लाखों आदमी आता है लेकिन कहां है कहां है वो क्वालिटी कहां है लाखों आदमी आ भजन में आता है गुरु जी के चरण में हजार हजार आदमी देखो क्वालिटी कहां है क्वालिटी नहीं है आख तो नहीं है नहीं है तो ये जो है सौ मतलब असंग भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी एक बात कहते थे बहुत कान खोल के सुन लो भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर कहते थे जब तक अनंत भगवान का साथ तुम्हारा संयोग जब तक अनंत भगवान का साथ तुम्हारा संजोग ना हो गया बोल पे वही गए तो आज हम इस बात को काल करेंगे क्लियर करेंगे जब तक अनंत भगवान का साथ तुम्हारा संबंध ना जो कोई भी हो अनंत भगवान का साथ जब तक तुम्हारा संबंध ना हो जाए तब तक तुम्हारा दिल का जो नंगापन तुम्हारा जो अभाव है अभाव तुम्हारा जो मन में अभाव है तरह तरह का अभाव हमारा ये नहीं है हमारा वो असंतोष अभाव असंतोष से घेरे हुए हो तुम्हारा जो दिल है अभाव असंतोष अभाव और असंतोष से घेरे हुए हैं जब तक तुम अनंत तो भगवान का संयोग नहीं कर सकोगे तब तक तुम्हारा मुक्ति तो दूर की बात कुछ नहीं होगा तुम्हारा जड़ संसार के संसार से मुक्ति नहीं होगा तुम्हारा भगवत प्राप्ति संभव नहीं होगा काल शिल भक्ति प्रज्ञान केशव गो श्री महाराज मेरा अभिन्न गुरुपाद पद्मों मेरा शिक्षा गुरु उनके दिव्य चरित्र पर सिद्धांतों पर विचार प्रस्तुत किया जाएगा काल ठाकुर जी का इच्छा अगर हो तो हो काल सुबह का अधिवेशन और शाम को ठीक तीन साढ़े से चर्चा होते रहे कोई आए ना आए हम लोग का चर्चा होते रहें और भगवान श्री कृष्ण चैतन्य तो महाप्रभु का इच्छा के अनुसार हम गौरी दर्शन का विचार पर आधारित जो भागवत विचार ये प्रस्तुत करने की इच्छा आप लोगों का चरण का कीपा चाहिए आप सबों का आशीर्वाद चाहिए तब हमारा इच्छा पूर्ति हो सकता नहीं तो नहीं संभव है स्वा भक्तिगपरिभात सरोज आससे सुतिष्क्षित नुनाथपुसा जज्जदीयातरगायती तद्द्दू प्रणयसे सदनुग्रहाय वांच कल रोच के फसी व्यवच पथिता पावन वैष्णव्यों न